इस सभा में उपस्थित सभी माताओं बहनों मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और बैतूल के जिलाधिकारी माननीय श्री अरुण भाई मंच पर आसीन मेरी सहयोगी डॉक्टर पुष्पांजलि शर्मा बहन मंच पर आसीन मेरे सहयोगी श्री विवेक भाई विवेक भाई और पुष्पांजलि बहन दोनों हमारे भारत स्वाभिमान के प्रांतीय प्रभारी हैं उनके साथ श्री दीपेंद्र भाई श्री प्रथपाल भाई और विशेष रूप से बैतूल इकाई भारत स्वाभिमान की जो है उसकी संरक्षिका माता श्रीमती गोतावरी जी और रमेश भाई मैं आप सबको प्रणाम करता हूं नमन करता हूं विशेष रूप से आज इस व्याख्यान समारोह में मेरे पूज्य माता पिता उपस्थित हैं उनको चरण वंदन करता हूं उनसे आशीर्वाद की प्रार्थना करता हूँ आकांक्षा करता हूं आप सभी के बीच में मैं यहाँ आ सका इसके लिए विशेष रूप से मैं श्री खंडेलवाल जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया बहुत मेहनत की और मुझे यहां बैतूल में बुला लिया बार बार उनका फोन मेरे पास गया वो स्वयं मुझे मिलने के लिए हरिद्वार भी आए हरिद्वार आकर उन्होंने मुझे निवेदन किया कि मुझे एक दिन जरूर समय निकालकर बैतूल आना है उनके आग्रह को मैं टाल नहीं सका और मेरे दिल में भी बहुत दिन से तमन्ना थी कि मैं बैतूल फिर से जाऊं क्योंकि एक बार आज से कुछ बारह तेरह साल पहले मैं बैतूल आया था उसके बाद बीच में नहीं आ सका तो मेरे भी मन में था कि एक बार फिर से जाना है तो ये सारे संयोग एक साथ बन गए ईश्वर की कोई कृपा हो गई उनकी कोई योजना है जिसके तहत मैं यहाँ आ गया आपसे बात करने के लिए संवाद करने के लिए आप सभी को भारत स्वाभिमान के बारे में पता है फिर भी रेखांकित करने के लिए दो तीन बातें कहना चाहता हूं अपने देश में परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने भारत स्वाभिमान नाम का एक अभियान शुरू किया है ये अभियान 5 जनवरी दो से शुरू हुआ है सारे देश के ढाई लाख से ज्यादा कार्यकर्ता योग शिक्षक इस अभियान में सहभागी हैं। आने वाले लगभग पांच छह महीनों के बाद करीब ग्यारह लाख से ज्यादा कार्यकर्ता इस अभियान के सदस्य बनेंगे ऐसा विश्वास है ऐसी योजना भी चल रही है और पांच करोड़ से ज्यादा परोक्ष सहयोगी इस अभियान में हमारी ताकत बनेंगे हमारे हाथ बनेंगे ऐसा हमारा संकल्प है सारे देश में एक बड़ा संगठन खड़ा करके इस भारत स्वाभिमान अभियान को हम सफल बनाना चाहते हैं। भारत स्वाभिमान का जो अभियान हमने शुरू किया इसके पीछे का उद्देश्य क्या क्या कारण से हम ये काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं आजादी मिलने के बासठ साल के बाद भारत स्वाभिमान जैसी बात करने की जरूरत क्या है इन सब प्रश्नों का उत्तर आज के इस व्याख्यान में देने की कोशिश करूंगा आपने परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी को जाना और पहचाना है इस बात से कि उन्होंने योग और प्राणायाम के माध्यम से भारत और भारत के बाहर रहने वाले सभी नागरिकों को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने का एक अभियान चलाया हुआ है सभी लोग स्वस्थ रहें सभी लोग निरोगी रहें उनके जीवन में सुख हो उनके जीवन में सदा निरोगता रहे इसके लिए ये अभियान चल पड़ा है अब इस अभियान के साथ साथ स्वामी जी ने भारत स्वाभिमान का भी अभियान शुरू कर दिया है तो पहला अभियान जो निरोगी रखने के लिए स्वास्थ्य प्रदान करने के लिए है वो सभी नागरिकों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए है दूसरा अभियान जो है वो देश के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भारत स्वाभिमान का है अपने देश का स्वास्थ्य भी अच्छा हो अपने देश की समस्याओं का समाधान हो अपने देश की व्यवस्थाओं में बदलाव हो अपने देश की सारी की सारी छोटी से लेकर बड़ी व्यवस्थाएं जो इस देश के आम आदमी के लिए काम करती है वो बेहतर से बेहतर होती जाए भारत में जो कुछ अच्छा है वो और आगे बढ़े और जो खराब है वो समाप्त हो जाए हमारे देश में पिछले ढाई तीन सौ साल की गुलामी जो अंग्रेजों की आई उसमें बहुत सारी खराबियां आ गई हैं और पिछले हजार साल के जो विदेशी हमले हुए अपने देश पर उनके कारण हमें कुछ खराबियां आ गई हैं तो जो खराबियां हमें आई हैं वो दूर हो जाए और हमारी जो अच्छाइयां हैं हमारी जो बेहतरी है वो ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और सारे देश को उसका लाभ मिले दुनिया को भी उसके बारे में जानकारी हो इस दृष्टि से यह भारत स्वाभिमान का अभियान शुरू किया गया है इस भारत स्वाभिमान के कुछ उद्देश्य हैं। उनमें से एक उद्देश्य है हमारे देश का जो आर्थिक और राजनीतिक भ्रष्टाचार है इसको समाप्त करना दूसरा उद्देश्य है हमारे देश की जो कर व्यवस्था है जो टैक्सेशन का सिस्टम है इसको पूरी तरह से बदलना तीसरा उद्देश्य है भारत की शिक्षा व्यवस्था का संपूर्ण रूप से स्वदेशीकरण करना भारतीयकरण करना चौथा उद्देश्य है हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है उसका संपूर्ण रूप से स्वदेशीकरण भारतीयकरण करना पांचवा उद्देश्य है हमारी अर्थव्यवस्था का स्वदेशीकरण करना भारतीयकरण करना छठा उद्देश्य है हमारे देश की जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उनको जड़ मूल से नाश करना जैसे शराब है बीड़ी है सिगरेट है गुटखा है तंबाकू है व्यसन के अधीन रखने वाली जो खराब बातें देश और समाज में फैली हैं, इनकी समाप्ति करना सातवां उद्देश्य है भारत देश के पर्यावरण को और ज्यादा बेहतर बनाना आठवा उद्देश्य है इस देश की गरीबी भूखमरी बेरोजगारी की जो परिस्थिति बन गई है उसको पूरी तरह से नेस्तनाबूत करना और नवा उद्देश्य है हमारे देश की जनसंख्या को नियंत्रित कर पाना ये नौ उद्देश्यों के लिए भारत स्वाभिमान बना है इन्हीं की पूर्ति के लिए हम ये काम करने की तैयारी कर रहे हैं आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर हम इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए काम करना चाहते हैं तो आजादी के बासठ साल में क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है हम लोग अध्ययन करते हैं अभ्यास करते हैं आप भी थोड़ा बहुत देश के बारे में जानने और समझने का मादा रखते हैं काफी कुछ आप देश के बारे में पढ़ते हैं चिंतन करते हैं हमारा अध्ययन और आपकी समझ दोनों को अगर मैं जोड़ दू तो ऐसा लगता है कि आजादी के बासठ साल के बाद भी हम उन उद्देशों की पूर्ति नहीं कर पाए हैं जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी गई हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जिन उद्देश्यों के लिए आजादी लाई है वो उद्देश्य अभी भी अधूरे हैं अगर कुछ क्रांतिकारियों का नाम लेकर मैं बात करूं तो इस देश के सबसे महान क्रांतिकारियों में एक सबसे कम उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ने वाले जो क्रांतिवीरों में जिनकी गिनती होती है अमर शहीद भगत सिंह अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद अमर शहीद उधम सिंह अमर शहीद खुदीराम राम बोस अमर शहीद हमारे देश के ऐसे सचिंद्रनाथ सान्याल अमर शहीद हमारे देश के बहुत बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित रामप्रसाद बिस्मिल अमर शहीद हमारे देश के आशफाक उल्लाह अमर शहीद अजीमुल्ला, ऐसे एक दो नहीं सात शहीद जिन्होंने इस देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया बलिदान किया उनके सपने जो थे वो अभी भी पूरे नहीं हुए इन शहीदों के दस्तावेजों को पिछले कई वर्षों से मैं पढ़ता हूं तो देख के दुख होता है कि ये सारे शहीद चाहते थे कि भारत आजाद हो और आजादी के बाद भारत की एक भी समस्या का समाधान जो अंग्रेजों ने पैदा की है वो भारत की व्यवस्था समाधान करे अंग्रेजों की पैदा की गई गरीबी की समस्या बेरोजगारी की समस्या भूखमरी की समस्या भ्रष्टाचार की समस्या सामाजिक छुआछूत ऊंचनी चादी की सामाजिक हमारी समस्याएं, इन सबका समाधान हमारे शहीद चाहते थे भगत सिंह की बात अगर आपसे कहूं तो उन्होंने जेल में रहते हुए जब उनकी गिरफ्तारी हो गई थी आप जानते हैं उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी उसका नाम था सांडर्स सांडर्स ने हमारे देश के एक क्रांतिकारी लाला लाजपत राय को लाठियों से इतना पीटा था कि श्री लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी हमारे भारत देश में अंग्रेजों के खिलाफ जुलूस निकालने के अंग्रेजों के खिलाफ रैली निकालने के एक कार्यक्रम में लाला लाजपत राय शामिल थे उनके ऊपर लाठिया बांधी गई सिर पर उनके लाठिया बरसाई गई परिणाम ये हुआ उनकी मृत्यु हुई जिस अंग्रेज अधिकारी ने यह काम किया उसका नाम था सैंडर्स। भगत सिंह ने उनको मार देने का खत्म कर देने का संकल्प किया था और एक दिन उसको उन्होंने पूरा कर दिया सैंडर्स को गोली मारी उसके बाद भगत सिंह ने हमारे देश की संसद में बम फेंका था वो आप भी जानते हैं और संसद में बम फेंका गया था अंग्रेजी सरकार के कान खोलने के लिए क्योंकि अंग्रेजी सरकार भारत के लोगों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं थी उसके बाद भगत सिंह जी की गिरफ्तारी हुई गिरफ्तारी के बाद उनको लाहौर जेल में रखा गया 1931 में 23 मार्च को उनको फांसी हुई थी फांसी से दो साल पहले भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र जारी किया था उन्नीस में जेल में रहते हुए उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था क्योंकि बहुत लोग उनसे जेल में मिलने के लिए आते थे और वो उनसे यही कहते थे कि आप इस देश में क्या करना चाहते हैं वो लिखकर हमारे देश के लोगों को बताइए क्योंकि जेल से बाहर तो जा नहीं सकते व्याख्यान दे नहीं सकते भाषण हो नहीं सकता तो श्री भगत सिंह ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था उस घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो उसमें पहला ही बिंदु है वो ये कह रहे हैं और लिख रहे हैं कि आजादी मिलने के बाद इस देश में सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि अंग्रेजों की बनाई गई पूरी व्यवस्थाएं बदल जानी चाहिए उस घोषणा पत्र में दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने भारत के नागरिकों की लूट करके जितना धन यहां से ले जाया है ले गए हैं अंग्रेज यहां से उस धन की किसी तरह से भारत में वापसी होनी चाहिए तीसरा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत देश के गरीबों की गरीबी संपूर्ण समाप्त होनी चाहिए चौथा बिंदु है बेरोजगारी इस देश से मिट जानी चाहिए पांचवा बिंदु उन्होंने लिखा है कि भारत के लोगों का सम्मान इतना होना चाहिए वो हमारे देश के गरीब से गरीब आदमी हो साधारण से साधारण आदमी हो उनको भी इस देश में जिंदा रहने का उतना ही सम्मानजनक अधिकार मिले जो किसी करोड़पति को मिलता है ऐसे उन्होंने करीब 28 से 29 बिंदु का घोषणा पत्र लिखा था कुछ इसी तरह का घोषणा पत्र चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था वो 1924 में बनाया था उन्नीस में चंद्रशेखर आजाद ने एक घोषणा पत्र तैयार किया था उनका संगठन था हिंदुस्तानी रिपब्लिकन एसोसिएशन हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इस संगठन के अध्यक्ष थे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल इसके उपाध्यक्ष थे मन्मथ नाथ गुप्त इसके सेक्रेटरी हुआ करते थे चंद्रशेखर आजाद और इसमें चौदह और क्रांतिकारी शामिल थे सचिंद्रनाथ लाहड़ी थे इसके वो ज्वाइंट सेक्रेटरी हुआ करते थे ये संगठन का भी घोषणा पत्र उन्नीस में आया था इसी तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारत की आजादी और संपूर्ण स्वराज्य के लिए घोषणा पत्र तैयार किया था वो अठारह में पूरे देश के सामने रखा गया था थोड़े संशोधन के बाद 1905 में वो फिर देश के लोगों के सामने रखा गया था उसमें उन्होंने सबसे बड़ा जोर दिया था कि जब तक स्वदेशी की स्थापना भारत में नहीं होगी स्वराज्य नहीं आएगा और ऐसे एक एक नहीं बहुत सारे क्रांतिकारियों के नाम लेके मैं आपसे कह सकता हूँ एक क्रांतिकारी हुआ करते थे नाना साहब पेशवा उन्होंने एक घोषणा पत्र अठारह में लिखा था जब आजादी का पहला संग्राम इस देश में हुआ था उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बातें लिखी थी अंग्रेज चले जाएं अंग्रेजों की सरकार चली जाए अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो जाए स्वदेशी व्यवस्था हो गरीबी दूर हो बेकारी दूर हो ये सारे नाम लेने ये पीछे मेरा एक ही आशय है कि मैं आपके ध्यान में एक ही बात लाना चाहता हूं वो ये कि भारत के सारे क्रांतिकारियों का कोई सपना था देश की आजादी के लिए देश की स्वतंत्रता के लिए और उस सपने के लिए पूरा जीवन उन्होंने कुर्बान कर दिया किसी ने 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया तो किसी ने सोलह साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम लिया खुदी बोस को जब फांसी हुई थी तो उनकी उम्र मात्र सोलह साल की थी और अंग्रेजी सरकार के कानून के खिलाफ उनको फांसी हुई थी अंग्रेजों की सरकार का उस समय का कानून था कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को फांसी नहीं दी जा सकती लेकिन खुदीराम बोस को 16 साल की उम्र में ही फांसी पे चढ़ा दिया अंग्रेजों ने तो खुदीराम बोस रहे हो जिनकी 16 साल की उम्र में फांसी हो या शहीद भगत सिंह हो जिनकी तेईस साल की उम्र में फांसी हो या चंद्रशेखर आजाद की शहादत जो 25-26 साल की उम्र में हुई सभी क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का वो समय दांव पे लगाया जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है सुवर्ण युग होता है जवानी का समय होता है अपनी पूरी जवानी को देश के लिए होम कर दिया और ऐसे एक दो क्रांतिकारी नहीं थे सात लाख बत्तीस हजार थे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो रानी झलकारी बाई हो कित्तूर चनम्मा हो रानी दुर्गावती हो किसी का भी नाम लेके आप देखेंगे झांकने की कोशिश करेंगे उनके जीवन में तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में कोई सुख नहीं भोगा अपने शरीर के लिए अपने परिवार के लिए सब कुछ उन्होंने कुर्बान किया इस देश के लिए समाज के लिए और उन्हीं की कुर्बानियों की बदौलत हम इस देश में आजाद हो पाए हैं हमारे देश में क्रांतिकारियों की एक धारा थी जो अहिंसा के रास्ते पे चलकर देश को आजाद कराना चाहते थे महात्मा गांधी उनके नेता थे दूसरी क्रांतिकारियों की एक धारा थी जो अंग्रेजों से सीधे संघर्ष करके इस देश को आजाद करना चाहते थे हिंसा के रास्ते से मेरा ऐसा मानना है कि एक कैंची होती है ना कैंची उसके दो हिस्से होते हैं ऐसे ही हमारे देश की आजादी की लड़ाई को अगर हम कैंची माने तो इस कैंची के दो हिस्से थे एक हिंसावादी क्रांतिकारी दूसरे हिंसा को मानकर काम करने वाले क्रांतिकारी दोनों ने मिलकर अंग्रेजों को काटा था या अंग्रेजी साम्राज्य को काटा था या अंग्रेजी साम्राज्य के तारों को काटा था दोनों का ही योगदान इस देश में बहुत महत्वपूर्ण है किसी को कम करके नहीं आंका जा सकता गांधी जी के साथ करोड़ों करोड़ों लोगों ने भी अपना जीवन दाव पे लगाया था और उनके कहने पर अपना सारा सुख सुविधाएं परिवार छोड़कर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े थे तो इन सारे के सारे क्रांतिकारियों ने कोई सपना देखा इस देश की आजादी के लिए अब आजादी के बासठ साल के बाद हम उस सपने का अगर मूल्यांकन करें तो बहुत दुख और अफसोस होता है कि आजादी के बासठ साल के बाद भी किसी क्रांतिकारी का सपना पूरा नहीं हुआ महात्मा गांधी कहते थे कि आजादी के बाद ग्राम स्वराज्य आएगा ग्राम राज्य आएगा लेकिन नहीं आया भगत सिंह का कहना था आजादी के बाद अंग्रेजों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी लेकिन नहीं हुई चंद्रशेखर आजाद का कहना था कि आजादी के बाद गरीबी खत्म हो जाएगी नहीं हुई उधम सिंह कहा करते थे कि आजादी के बाद हर गरीब आदमी को सम्मान मिलेगा नहीं मिल पाया किसी भी क्रांतिकारी के जितने सपने उन्होंने देखे थे उसमें से किसी एक का भी हम मूल्यांकन करेंगे विश्लेषण करेंगे तो पता चलेगा कि कुछ भी नहीं हुआ तो हुआ क्या फिर इस देश में अगर हम देखना चाहें तो क्रांतिकारियों के सपने अगर पूरे नहीं हुए तो इसका माने तो आजादी अधूरी है पूरी नहीं है अगर लोकमान्य तिलक स्वदेशी और स्वराज्य की बात किया करते थे तो भारत की आजादी के बासठ साल के बाद ना तो इस देश में स्वदेशीपन है और ना ही स्वराज्य की स्थापना हुई है अगर हमारे क्रांतिकारी पूर्ण स्वतंत्रता की बात करते थे तो आजादी के बाद तो हमने कोई स्वतंत्रता नहीं प्राप्त की है स्वतंत्र अगर एक शब्द को ध्यान दें तो इसमें स्व है अपना तंत्र माने सिस्टम अपना तंत्र अपना सिस्टम आजादी के बाद स्वतंत्रता की बात जो समझने के लिए हम कहें तो हमने तो कोई अपना सिस्टम नहीं बनाया हम तो अंग्रेजों के सिस्टम में ही सारा का सारा काम कर रहे हैं आपको सुन के हैरानी होगी ताजुब होगा मैं जब इस देश की व्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन और अभ्यास करता हूं तो इतना दुख होता है कि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखने के लिए जितने तरह के कानून बनाए जितने तरह की नीतियां बनाई वो सारे के सारे कानून सारी की सारी नीतियां ज्यो की त्यों चल रही हैं, उनमें कोई कॉमा फुल स्टॉप का भी संशोधन नहीं हुआ उदाहरण दूं आपको मैं अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को गुलाम बनाकर रखने के लिए चौंतीस कानून बनाए उनमें से एक कानून है जिसका नाम है आईपीसी हम उसे कहते हैं इंडियन पीनल कोड दूसरा कानून है सी जिसको हम कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड तीसरा कानून है सीआरपीसी जिसको हम कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये तीनों ही कानून अंग्रेजों के जमाने के हैं इसमें कोई रद्दो बदल हमने नहीं किया है। इंडियन पिनल कोड जो है ना वो तो नकल है आयरिश पीनल कोड का अंग्रेजों के देश ब्रिटेन ने एक देश आयरलैंड को गुलाम बना के रखा हुआ है आपको मालूम है इंग्लैंड के पास एक छोटा सा देश है उसका नाम है आयरलैंड वो स्वतंत्र देश है लेकिन अंग्रेजों ने गुलाम बनाकर उसको 1100 साल से अपने कब्जे में रखा हुआ है आयरलैंड अभी तक स्वतंत्र नहीं हो पाया और आयरलैंड की स्वतंत्रता के लिए 1100 साल ग्यारे साल से अभियान चल रहा है लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है आयरलैंड को गुलाम बनाकर रखने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून बनाया आयरिश पीनल कोड दुर्भाग्य से उसी की फोटोकॉपी है इंडियन पीनल कोड जब मैंने आयरिश पीनल कोड की कॉपी खरीदी और इंडियन पीनल कोड तो हमें मिल जाता है दोनों को सामने रखकर अध्ययन करना शुरू किया तो एक भी कोमा फुल स्टॉप हमारे यहां बदल नहीं है बस अंतर इतना है कि आयरिश पीनल कोड में जहां आई का मतलब आयरलैंड है इंडियन पीनल कोड में आई का मतलब इंडिया है बस इतना ही अंतर है कोई दूसरा अंतर नहीं मैं आपको एक ऐसी बात कहने के लिए यहां आया अंग्रेजों का एक अधिकारी हुआ करता था उसका नाम था टी.बी. मैकोले उसने ये ड्राफ्ट किया आईपीसी और इसकी ड्राफ्टिंग हुई सबसे पहले 1840 में लागू हुआ 1860 में ड्राफ्टिंग करते समय मैकोले ने एक पत्र लिखा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमंस को क्योंकि मैकोले को वहीं से भेजा गया था उस पत्र में वो लिख रहा है कि मैंने भारत की न्याय व्यवस्था को आधार देने के लिए एक ऐसा कानून बना दिया है जिसके लागू होने पर भारत के किसी आदमी को न्याय नहीं मिलेगा वो खुद लिख रहा है और वो अपने ही पत्र में लिख रहा है कि इस कानून की जटिलताएं इतनी हैं कि हिंदुस्तान का साधारण आदमी तो इसको समझ ही नहीं सकेगा और तीसरी बात वो लिखता है कि जिन भारतवासियों के न्याय के लिए ये बनाया गया है उन्हीं को ये कानून सबसे ज्यादा तकलीफ पैदा करेगा चौथी बात वो लिखता है कि भारत की जो पुरानी न्याय व्यवस्था कुछ हुआ करती थी उसको ये संपूर्ण जड़ से खत्म कर देगा और पांचवी बात वो कहता है कि जब भारत के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तभी हमारा राज्य भारत पर मजबूती से स्थापित होगा आईपीसी की ड्राफ्ट करने वाला मैकोले ये कह रहा है और उसकी बात आजादी के बासठ साल के बाद हमें सच होती हुई दिखाई दे रही आईपीसी पूरा का पूरा अंग्रेजों का बनाया हुआ ड्राफ्ट है जिसके आधार पर इस देश में न्याय व्यवस्था चल रही है परिणाम जानते हैं क्या है इस न्याय व्यवस्था में साढ़े तीन से चार करोड़ मुकदमे पेंडिंग है अलग अलग अदालतों में उनके फैसले नहीं हो पा रहे है 10 करोड़ से ज्यादा लोग न्याय के लिए भटक रहे हैं लोअर कोर्ट में हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को न्याय की उम्मीद है लेकिन न्याय मिलने की दूर दूर तक कोई आशा नहीं है कारण क्या है आईपीसी का आधार ही ऐसा है कि वो न्याय नहीं दे सकता और एक गहरी बात मैकौले कहता है वो ये कहता है कि ये कानून लागू होने के बाद भारतवासी ये अपेक्षा करेंगे कि उनको न्याय मिले न्याय तो कहीं नहीं मिलेगा उनके मुकदमों का फैसला होगा न्याय नहीं मिलेगा मुकदमे का निपटारा होना अलग बात है केस का डिसीजन आना एक अलग बात है केस का जजमेंट आना एक अलग बात है और न्याय मिलना बिल्कुल अलग बात है तो वो खुद ही कह रहा है कि इससे तो न्याय मिलेगा नहीं अब इतनी साफ बात जिस मैकोले आईपीसी के बारे में लिखी है उस आईपीसी को हिंदुस्तान की संसद ने आजादी के बासठ साल के बाद भी नहीं बदला वो वैसे का वैसा ही चल रहा है यही हाल सीआरपीसी का है यही हाल सीपीसी का है यही हाल हिन्दुस्तान के एक कानून का है जिसका नाम है इंडियन पुलिस एक्ट 1860 का बना हुआ यह कानून है अंग्रेजों ने यह कानून बनाया था भारतवासियों पर दमन और अत्याचार करने के लिए आजादी के बासठ साल के बाद भी वही हो रहा है दमन और अत्याचार इस कानून में हर पुलिस अधिकारी को राइट टू ऑफेंस है पिटने वाले को राइट टू डिफेंस नहीं है क्योंकि यह गुलामी के दौर का कानून है इसमें हम कोई संशोधन नहीं कर पाए बासठ साल के बाद एक इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट है जिसमें इतना ही संशोधन हुआ है कि वो इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट से होकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट हो गया है बाकी उसमें कुछ बदला नहीं है वैसे की वैसी धाराएं वैसे के वैसे सारे बंद और उपबंद उस कानून के हैं एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है बड़ा अद्भुत कानून है साधारण आदमी लकड़ी नहीं काट सकता अगर काटे तो जेल हो जाए उसको भारत का कोई साधारण आदमी गलती से जंगल में चला जाए और कुछ लकड़ी ले आए क्या करने के लिए चूल्हा जलाने के लिए आग जलाने के लिए रोटी बनाने के लिए साधारण आदमी जंगल से लकड़ी लाकर अगर ये काम करे तो अपराध है लेकिन कोई ठेकेदार इस देश में जंगल के जंगल साफ कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में जंगल के जंगल साफ कर हमारे देश में एक अमरीकी कंपनी है जो ये काम करती है उसका नाम है आईटीसी। पूरा नाम है इंडियन टोबैको कंपनी मूल नाम है अमेरिकन टोबैको कंपनी ये कंपनी सिगरेट बनाती है आपको मालूम है सिगरेट बनाने के लिए कागज लगता है कागज बनाने के लिए पेड़ काटने पड़ते हैं यह कंपनी हर साल हिंदुस्तान में 200 सौ अरब सिगरेट बना बेचती है और ये कंपनी हर साल चौदह करोड़ पेड़ काटती है इस कंपनी के किसी अधिकारी को आज तक जेल नहीं हुई है फांसी पे नहीं लटकाया गया है क्यों इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऐसा है जिसमें सरकार के द्वारा अधिकृत ठेकेदार तो जंगल के जंगल काट सकता है लेकिन साधारण आदमी जंगल से एक लकड़ी नहीं उठा सकता आपका जो मध्य प्रदेश है ना इसके जबलपुर हाईकोर्ट में एक मुकदमा चल रहा है मैं उस मुकदमे में एक तरह से हस्तक्षेप करने वाला व्यक्ति बना हुआ वो मुकदमा बहुत इंटरेस्टिंग है एक बूढ़ी महिला है जबलपुर में रहती है उसके ऊपर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मुकदमा किया हुआ है। आरोप क्या है उसने जंगल से लकड़ी चुराई उस महिला को जब अदालत में पेश किया गया तो जज के सामने उसने एक ही सवाल पूछा जिसका जवाब किसी के पास नहीं है उस महिला ने यह कहा था कि मैंने लकड़ी चुराई रोटी बनाने के लिए और रोटी बनाने के लिए अगर मैं लकड़ी ना जलाऊं तो क्या दोनों हाथ जलाऊं अपने चूल्हे में किसी के पास जवाब नहीं और हमने उसकी वकालत करते हुए कोर्ट के सामने कहा कि इस महिला ने दो लकड़ी चुराई है और चूल्हे में जलाई है और दो रोटी बनाई है तो इसको जेल भेजने की आप तैयारी कर रहे हैं यहां आईटीसी नाम की कंपनी हर साल चौदह करोड़ पेड़ काट रही है उसके गिरेवान पर हाथ डालने की हिम्मत आपके अदालत में भी नहीं है क्यों पैसे वाली कंपनी है अमेरिका की कंपनी तो कानून जो बने हुए हैं वो इस हिसाब से बने हुए हैं कि साधारण आदमी को आप जितनी प्रताड़ना दे सकते हैं साधारण आदमी को जितना दुख दे सकते हैं दे दो विशेष आदमी को आप छू भी नहीं सकते उस कानून की ताकत से ऐसा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऐसे ही हमारे यहां लैंड रेवेन्यू एक्ट है ऐसे ही हमारे यहां लैंड एक्विजिशन एक्ट है। एक अंग्रेज आया इस देश में उसका नाम था डलहौजी डलहौजी को भेजा गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक ही काम करने के लिए कि भारत के किसानों के पास जितनी ज़मीनें हैं वो सब छीन ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दो डलहौजी आया और उसने इस देश में एक कानून बनाया उसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट जमीन का अधिग्रहण करने का कानून इस कानून को उसने भारत में लागू कराया उस कानून के लागू होते ही भारत के करोड़ों किसानों से जमीनें छीनी गईं। जो जमीनें किसानों की थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की संपत्ति हो गईं। ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से कोई जमीन लेकर इस देश में नहीं आई थी लेकिन हिंदुस्तान की हजारों हेक्टेयर जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में चली गई एक कानून के चलते डलहौजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि वो क्या करता था गांव गांव जाता था अदालतें लगाता था और वहां ऐलान किया जाता था कि सब लोग जमीन के अपने कागज लेके आए कोई किसान है उसकी दो बी जमीन है किसी की पांच बीघा जमीन है किसी की सात बीघा जमीन है तो किसानों को कहा जाता था कागज लेके आओ और ये दिखाओ कि यह जमीन तुम्हारी है अब हिंदुस्तान में जमीन कभी भी कागजों पर लिखी नहीं जाती थी क्योंकि कागज पर लिखकर हम कोई चीज नहीं रखते इस देश में हमारे यहां वो परम्परा से होता था पिता ने अपने बेटे को जमीन ट्रांसफर की बेटे ने अपने बेटे को ट्रांसफर की बेटे ने अपने बेटे को ट्रांसफर की ऐसे हजारों साल से जमीन ट्रांसफर हुआ करती थी डलहौजी ने कानून बना दिया कि जिनके पास जमीन के कागजात नहीं हैं, जमीन उनकी नहीं है वो सारी जमीन ईस्ट इंडिया कंपनी की है एक एक दिन में पच्चीस पच्चीस हजार किसानों से जमीने छीनी गई परिणाम क्या हुआ इस हिंदुस्तान के करोड़ों किसान भूमिहीन हो गए डलहौजी के आने के पहले इस देश में एक भी किसान भूमिहीन नहीं था अंग्रेजों के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि भारत में हर किसान के पास कम से कम 10 एकड़ जमीन थी डलहौजी ने आकर हिंदुस्तान के 20 करोड़ किसानों को भूमिहीन बना दिया सारी जमीने छीन ली और वो जमीन सरकार की हो गई अब होना क्या चाहिए था आजादी आने के बाद उन्नीस में ये कानून पलट जाना चाहिए था लैंड एक लैंड एक्विजीशन एक्ट को खत्म हो जाना चाहिए था लेकिन आजादी के बाद भी इस देश के काले अंग्रेजों ने उस कानून को खत्म नहीं किया वो आज भी चल रहा है और आज भी हमारे किसानों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं बस अंतर इतना है कि पहले जमीन छीनने के लिए जो काम अंग्रेज सरकार किया करती थी अब जमीन छीनने के लिए वही काम भारत की सरकार किया करती है पहले जमीन छीनकर अंग्रेजों के अधिकारी अंग्रेज सरकार को भेंट किया करते थे आज हमारी सरकारें हमारी जमीनें छीनकर विदेशी कंपनियों को भेंट कर रही है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन उसी जमीनों पर बनाए जा रहे हैं हजारों हेक्टेयर जमीने छीनी जा रही और बेदर्दी के साथ छीनी जा रही है सरकार को लगता है कि इस गांव की जमीन हमें ले लेनी है तो फिर दूसरा विचार ही नहीं आता सीधे नोटिस उस गांव के दरवाजे पर चिपका दिया जाता है कि ये जगह खाली करो लोग कहते हैं हम हजारों साल से यहाँ रहते हैं वो कहते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है दूसरे गांव में जाकर रहो विस्थापन करो अपनी जगह से उजड़ जाओ अपने गाँव से उजड़ जाओ अपने परिवार से उजड़ जाओ सरकार को ये जमीन चाहिए क्या करने के लिए इस पर शराब का कारखाना लगाना है इसपे जुआ घर खोलना है इस पर कोई सिनेमा घर बनाना है या कोई भी काम करना है लोगों की हा या ना का कोई फर्क नहीं कोई प्रश्न नहीं जिनकी जमीन है उनकी हां और ना का कोई प्रश्न नहीं सीधे नोटिस और नोटिस के बाद जमीन खाली करो ऐसे ही अत्याचार करके अंग्रेज जमीन छीना करते थे और जब लोग मना कर देते हैं अपनी जमीन से हटने के लिए तो पुलिस आती है मार मार के डंडे उनको वहां से हटाती है हाथ पैर उनके तोड़े जाते हैं सिर उनके फोड़े जाते हैं गोलियां चलाई जाती हैं, लोगों की हत्याएं की जाती हैं, ये हमारी आंखों से हम देखते हैं आजादी के बासठ साल में इसी देश में नंदीग्राम होते हैं इसी देश में सिंगूर होते हैं जहां के लोग चाहते नहीं कि हम हमारी जमीन को छोड़ें वहां गोलियां चलाकर लाठियां बरसाकर उनसे जमीनें छोड़वा ली जाती आपको लगता है ये देश आजाद हो गया मुझे तो नहीं लगता अंग्रेजों की सरकार ऐसा अत्याचार करती थी बरबरता करती थी जमीन छीनने के लिए हमारी सरकार भी वही अत्याचार करे वही बरबरता करे और किसानों से जमीनें छीनी जाती हैं तो उसकी कीमत सबसे कम लगाई जाती है फिर वही जमीनें उद्योगपतियों को जब बेच दी जाती हैं तो उनकी कीमत सबसे ज्यादा महंगी हो जाती है किसानों से जो जमीन खरीदी जाती है दस पंद्रह हजार रुपये एकड़ में वही जब उद्योगपतियों के हाथ में पहुंचती है तो पंद्रह हजार स्क्वायर फिट की जमीन हो जाती है बीच का सारा मुनाफा या तो उद्योगपति खाता है या उनका कोई दलाल खाता है या सरकारी लोग खाते हैं किसान के पास तो वही थोड़े से पैसे आते हैं। किसानों की जमीन का भाव किसान तय नहीं करता सरकार तय करती है उनको कितना मुआवजा मिलना चाहिए यह किसानों से नहीं पूछा जाता वो सरकार तय करती है। ऐसे हमारे देश में 34,735 हजार सात कानून लैंड एक्विजीशन का हो या इंडियन पीनल कोड हो या सिविल प्रोसीजर कोड हो या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो आपको तो सुनकर हैरानी होगी आप भारत के नागरिक हैं, मैं भारत का नागरिक हूं इसका एक कानून है उसका नाम है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट वो भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है आजादी के बाद हम उसमें संशोधन नहीं कर पाए और यही कारण है अंग्रेजों ने वो कानून बनाया था तो इस हिसाब से कि अंग्रेज भी इस देश के नागरिक हो सके इस हिसाब से वो कानून की ड्राफ्टिंग की गई है कि विदेश से आकर इंग्लैंड से आकर लंदन से आकर कोई आदमी भारत में रहने लगे और इतने साल तक रह ले तो वो भी भारत की नागरिकता का अधिकारी हो जाता है इसलिए उन्होंने ड्राफ्टिंग वैसी की थी आजादी के बाद हमने उसमें थोड़ा भी संशोधन नहीं किया तो कोई भी विदेशी भारत में आकर नागरिक हो सकता है और नागरिक हो सकता है तो चुनाव लड़ सकता है चुनाव लड़ सकता है तो एम पी हो सकता है एम पी हो सकता है तो मिनिस्टर हो सकता है मिनिस्टर जो हो सकता है तो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है जो प्राइम मिनिस्टर हो सकता है वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है तो आजादी का मखौल नहीं तो क्या दुनिया के किसी देश के संविधान में ये व्यवस्था नहीं है आप अमेरिका में जाएं रहना शुरू कर दें आपको ग्रीन कार्ड मिल जाएगा लेकिन आप अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हो सकते जब तक आपका जन्म अमेरिका में नहीं हुआ हो आप कनाडा में जाएं, कनाडा के संविधान का अध्ययन करें कनाडा के संविधान के अनुसार आप कनाडा की नागरिकता ले सकते हैं लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री नहीं हो सकते जब तक कि आपका मूल जन्म स्थान कनाडा ना हो ब्रिटेन में चले जाइए वहां भी यही है फ्रांस में चले जाइए जर्मनी में चले जाइए दुनिया में दो देश है लगभग दो तीन देशों को छोड़कर सभी देशों में ये नियम है कि जब तक आप उस देश की धरती पर पैदा नहीं होते आप उस देश के संवैधानिक पदों पर नहीं बैठ सकते भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है विदेश धरती पर पैदा हुआ कोई भी आदमी भारत में आकर नागरिकता ले सकता है और इस देश के सर्वोच्च शीर्ष संवैधानिक पदों पर बैठ सकता है आप उसे रोक नहीं सकते कानून है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट उसमें ये व्यवस्था है अब अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है हम उसी को चला रहे हैं उसी को ढो रहे हैं। 1935 में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था जिसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत को गुलाम रखने के लिए हजार साल तक उन्होंने एक व्यवस्था की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दुर्भाग्य से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के सारे के सारे प्रोविजन आजादी के बासठ साल के बाद भी इस देश में लगे हुए हैं चल रहे हैं मुझे तो कभी कभी ये कहते हुए बहुत अफसोस होता है कि हिंदुस्तान आजाद हो गया मैं आपको एक हसी की बात कहना चाहता हूं है वो बहुत गंभीर आजाद हो गया तो 50 साल तक इस देश की संसद में बजट शाम को 5 बजे पेश होता था आपको याद उन्नीस तक बजट शाम को 5 बजे आता था एक बार मैंने भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री को यह प्रश्न किया कि बजट शाम को पांच बजे क्यों आता है संसद तो सवेरे दस बजे चलती है ग्यारह बजे चलती है शाम को पांच बजे बजट क्यों आता है संसद जब खत्म होने वाली होती है तो शाम को पांच बजे बजट क्यों आता है तब उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के जमाने का नियम है अब अंग्रेज जब इस देश की संसद में बैठते थे दिल्ली में उन्नीस से अंग्रेजों ने संसद में बैठना शुरू किया तो इस संसद में अंग्रेज बैठा करते थे तो यहां जब शाम के पांच बजते हैं तब लंदन में सवेरे के साढ़े ग्यारह बजते अब लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बैठे हुए एमपी को भारत का बजट सुनना होता था तो इसलिए यहां शाम को पांच बजे बजट पेश किया जाता था ताकि सवेरे साढ़े ग्यारह बजे वो लोग सुन सके ठीक है उन्नीस के पहले ये चलता था तो हमने मान लिया उन्नीस के बाद पचास साल तक ये क्यों चलता रहा इस देश में क्यों नहीं बदला हमने इस नियम को जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर से मैंने कहा तो उन्होंने कहा वो तो अंग्रेजों के जमाने का नियम है तो मैंने कहा अंग्रेजों ने ये कह दिया था कि हमारे जाने के बाद भी इसे मत बदलना हमारी अकल नहीं है हमारी बुद्धि नहीं है हमको समझ नहीं है ये ब्रिटिश पार्लियामेंट को सुनाने के लिए होता था अब हमारा उनसे क्या कनेक्शन है क्या लेना देना है और जब ये बहस संसद में हुई तो किस दिन हुई हिंदुस्तान की आजादी के 50 साल का एक उत्सव हुआ था संसद में आप याद करिए रात को बारह बजे उन्नीस में विशेष अधिवेशन हुआ उस समय चंद्रशेखर ने ये मुद्दा उठाया और बहुत हंगामा हुआ संसद में इस पर तब जाकर सरकार ने ये माना कि हाँ 50 साल से हम गलती कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि अब इसको सुधारा जाएगा तो अगले साल उन्नीस सौ से बजट सवेरे 11 बजे पेश होने लगा माने इस छोटी सी व्यवस्था को बदलने में 50 साल लगा 50 साल सोचिए हमारी आजादी का क्या अर्थ है कभी कभी मुझे बहुत अफसोस लगता है हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था में काम करने वाले जो एडवोकेट्स मित्र हैं उनसे माफी मांगते हुए ये कह रहा हूं मैं उनसे पूछता हूं आप काला कोट पहन के अदालत में क्यों जाते हैं क्या काले के अलावा दूसरा रंग नहीं है भारत में सफेद नहीं है नीला नहीं है पीला नहीं है हरा नहीं है और कोई रंग ही नहीं है काला ही कोट पहनना है और वो भी उस देश की न्यायपालिका में जहां पर तापमान 45 डिग्री सैतालीस डिग्री 50 डिग्री हो 50 डिग्री तो हो ही जाता होगा बैतूल में गर्मियों में क्योंकि बैतूल तो विदर्भ के नजदीक है विदर्भ तो सबसे गर्म इलाका है नागपुर 50 डिग्री तो आराम से क्रॉस कर जाता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जिस देश में रहता हो वहां के वकील काला कोट पहनकर बहस करें तो बहस के समय जो पसीना आता है वो और गर्मी के कारण जो पसीना आता है वो तरबतर होते जाए और उनके कोट पर पसीने से सफेद सफेद दाग पड़ जाए पीछे कॉलर पर और कोट को उतारते ही इतनी बदबू आए कि कोई तीन मीटर दूर खिसक जाए लेकिन हम हैं कि कोट का रंग नहीं बदलेंगे क्योंकि ये अंग्रेजों का दिया हुआ है आपको मालूम है अंग्रेजों की अदालत में काला कपड़ा पहनकर न्यायपालिका के लोग बैठा करते हैं और उनके यहां स्वाभाविक है क्योंकि वहां माइनस फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होता है जीरो से नीचे भयंकर ठंड है तो भयंकर ठंड है बर्फ पड़ती है साल में छ आठ महीने बर्फ पड़ती है इतनी बर्फ पड़ने वाले देश में जहां बहुत ठंड होती हो वहां काला कोट ही पहनना पड़ेगा क्योंकि वो गर्मी देता है ऊषमा का अच्छा अवशोषक है अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता और बाहर से गर्मी को खींच के अंदर डालता है इसलिए ठंड वाले देश के लोग काला कोट पहनकर अदालत में बहस करें तो समझ में आता है हिंदुस्तान के गरम देश के लोग काला कोट पहन के बहस करें उन्नीस के पहले होता था समझ में आता है, सौ के बाद भी चल रहा है हमारी बार काउंसिल को इतनी समझ नहीं है क्या कि इस छोटी सी बात को ठीक कर लें बदल लें सुप्रीम कोर्ट की बार काउंसिल है हाई कोर्ट की बार काउंसिल है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बार काउंसिल है सभी बार काउंसिल मिलकर एक मिनट में फैसला कर सकती है कि कल से हम ये काला कोट नहीं पहनेंगे वो तो भला हो हिंदुस्तान में कुछ लोगों का हमारे देश में पहले क्या होता था ना अंग्रेज न्यायाधीश होते थे तो सिर में टोपा पहन के बैठते थे वो भी काला होता था उसमें नकली बाल होते थे पूरा टोपा लगा के अंग्रेज बैठा करते थे आजादी के बाद 40-50 साल तक टोपा लगाकर यहां बहुत सारे जज बैठते रहे इस देश की अदालत और अभी तो यहां क्या विचित्रता है कि काला कोट पहन लिया ऊपर से काला पैंट पहन लिया बो लगा लिया सब एकदम टाइट कर दिया हवा अंदर बिल्कुल ना जाए और फिर मांग करते हैं कि सभी कोर्ट में एयर कंडीशनर होना चाहिए ये कोट उतार के फेंक दो ना एयर कंडीशनर की जरूरत क्या है और उसके ऊपर एक गाउन और लाद लेते हैं आपने देखा है वो नीचे तक लहंगा फैलता हुआ ऐसी विचित्रताएं आजादी के 60 साल में इस देश में दिखाई मैं कहना यह चाहता हूं कि अंग्रेजों की गुलामी की एक भी निशानी को आजादी के बासठ साल में हमने मिटाया नहीं सबको संभाल के रखा है सहेज कर रखा है और हर साल अपने को मूर्ख बनाने के लिए 15 अगस्त का झंडा फहराते रहते हैं छब्बीस जनवरी मनाते रहते हैं स्वतंत्रता दिवस कहते हैं स्वतंत्रता का मान्य होता है अपने तंत्र की व्यवस्था में जीना आपका कौन सा तंत्र आपने बनाया बासठ साल में बताए ना सब अंग्रेजों की बनाए गए नियम कानून व्यवस्थाओं में हम जी रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को लगता है कि ये अंग्रेजीत की व्यवस्था जो चली आ रही है ढाई साल से तीन साल से इसको तो बदलना ही पड़ेगा इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा आजादी के समय जब इस देश में बहुत सारे वकील हुए जो आजादी की लड़ाई के नेता थे आप जानते हैं महात्मा गांधी वकील थे सरदार वल्लभ भाई पटेल वकील थे हमारे देश में एक बड़े नेता लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक वकील थे लाला लाजपत राय वकील थे विपिन चंद्र पाल वकील थे सुरेंद्र बनर्जी वकील थे बड़े वकील नेता इस देश में हुए उन्होंने उस जमाने में काले कोट का बहिष्कार किया अंग्रेजों की पोशाक का बहिष्कार किया आपको मालूम है महात्मा गांधी अदालत में जब बहस करने के लिए खड़े होते थे एक दिन भी काला कोट नहीं पहना और उन्होंने अंग्रेजों का टोपा भी नहीं लगाया वो अपनी पगड़ी बांध कर अदालत में जाते थे बहस करने के लिए भले ही जज से झगड़ा करना पड़ा और एक बार एक अंग्रेज जज ने जो खपती था बहुत गांधी जी को इसके लिए सजा सुनाई थी गांधी जी ने कहा कि मैं सजा भुगतने को तैयार हूं लेकिन अंग्रेजी अदालत में अंग्रेजी पगड़ी नहीं पहनूंगा पहनूंगा तो भारतीय पगड़ी ही पहनूंगा सजा ली उन्होंने उसके लिए सजा खाई एक बार तो उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की नौबत तक आ गई थी लेकिन गांधी जी पीछे नहीं हटे और वही लोकमान्य तिलक थे बराबर मराठी पगड़ी बांध अदालत में खड़े होते थे जज उनसे चिड़ता था जलता था वो कहता था कि आपकी ये पोशाक बराबर नहीं है उन्होंने कहा कि मेरी पोशाक तो यही है आपको हिंदुस्तान में रहने की तमीज नहीं है आप इस देश को छोड़कर जाइए क्योंकि इस देश की पोशाक ही है तो मुझे लगता है कि अंग्रेजों के समय में जो भारतीय वकील थे उनमें इतनी हिम्मत थी कि अंग्रेजी पोशाकों का बहिष्कार किया अंग्रेजी हैठ का बहिष्कार किया लेकिन आजादी के बाद के इन वकीलों का क्या हो गया ये क्यों नहीं बहिष्कार करते इस अंग्रेजी पोशाक का क्यों ढो रहे हैं इस परंपरा को मुझे दुख और अफसोस इसी बात का है अंग्रेजी सारे कानून अंग्रेजी सारे नियम अंग्रेजों की सारी व्यवस्थाएं आजादी के बाद भी चल रही है तो भारत स्वाभिमान नाम का जो अभियान हमने शुरू किया है उसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य ये है कि ये अंग्रेजों के जमाने की जो व्यवस्थाएं चली आ रही हैं इन सभी व्यवस्थाओं को बदल दिया जाए और हम मानते हैं सच्ची आजादी और पूर्ण आजादी तभी आएगी जब अंग्रेजों की व्यवस्थाएं और अंग्रेजों के कानून बदल जाएंगे इस देश याद आ गया तो एक कानून का जिक्र करता हूं अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून बनाया इस देश में आपको मालूम है उसका नाम है मोटर वहीकल एक्ट है ना अंग्रेजों के समय का यह कानून अब मोटर उस जमाने में अंग्रेजों के पास हुआ करती थी हिंदुस्तानियों के पास तो मोटर होती नहीं थी तो मोटर वहीकल एक्ट की ड्राफ्टिंग करते समय अंग्रेजों ने यह व्यवस्था की कि इस मोटर वहीकल एक्ट में कभी किसी अंग्रेज अधिकारी की मोटर को चलाते समय उसके नीचे कोई भारतीय आकर दब गया कुचल गया मर गया तो इसमें सजा नहीं होनी चाहिए और अगर सजा करनी ही पड़े तो कम से कम होनी चाहिए साल भर की जेल हो जाए डेढ़ साल की हो जाए दो साल की हो जाए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए उसको जो है मर्डर नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि मर्डर में तो चले जाएंगे आप तीन में वहां तो हो जाएगी फांसी या तो हो जाएगी आजीवन कारावास तो अंग्रेजों ने मोटर व्हीकल एक्ट की ड्राफ्टिंग करते समय यह ध्यान रखा कि अंग्रेजों की मोटर के नीचे दबकर कुचलकर कोई भी हिंदुस्तानी मरे तो लंबी और कठोर सजा ना मिले वही व्यवस्था आजादी के बासठ साल के बाद भी चली आ रही है आज भी मोटर व्हीकल एक्ट में मोटर चलाते समय आपकी कार के नीचे कोई आ गया मर गया तो आपको ना तो फांसी होगी ना आजीवन कारावास होगा क्यों अंग्रेजों के जमाने की व्यवस्था है परिणाम जानते हैं क्या होता है हर साल इस देश की मोटरों के नीचे आकर डेढ़ लाख लोग अपने प्राण गवा देते हैं और इन डेढ़ लाख लोगों को कुचल देने वाले किसी भी एक व्यक्ति को आज तक फांसी नहीं हुई आजीवन कारावास नहीं हुआ और कई केसेस तो ऐसे हैं कि अदालत ने कुचलने वालों को बाइज्जत बरी कर दिया आपको मालूम है संजीव नंदा का केस जिसने खूब समझ बूझ कर जानबूझ अपनी मोटर दिल्ली के फुटपाथ पर सोए हुए आठ लोगों के ऊपर चढ़ा दी आठों मर गए संजीव नंदा को अदालत ने बाइज्जत बरी किया था अदालत का क्या कहना था हम क्या न्याय दे सकते हैं कानून अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ है तो हम वही कर सकते हैं इस कानून के आधार पर कोई फैसला न्याय तो हम दे ही नहीं सकते उसी कानून के आधार पर सलमान खान अभी तक छह लोगों को जिंदा मार चुका है लेकिन सलमान खान को ना फांसी हो रही है ना आजीवन कारावास हो रहा है छुट्टा घूम रहा है थोड़े दिन बंद हो गया फिर बाहर आ गया क्योंकि इसमें बेल हो सकती है क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हो सकती थी क्योंकि मोटर उस समय अंग्रेजों की ही हुआ करते थे यह व्यवस्था है हमारे देश ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के समय के बनाए हुए कानूनों के आधार पर किसी भी भारतीयों को न्याय मिल नहीं सकता और एक उदाहरण बताता हूं अंग्रेजों ने क्या विचित्रता की इस देश में एक कानून बना दिया इस देश में कि आप गाय को बैल को डंडे से मारोगे तो आपको जेल होगी सुनिएगा ध्यान से गाय को बैल को भैंस को डंडे से मारोगे तो जेल हो जाएगी क्योंकि आप उस प्राणी के खिलाफ क्रूरता कर रहे हैं ठीक है और इसी देश में दूसरा कानून बना दिया कि गाय को गर्दन से काटो उसका मांस निकालो बाजार में बेचो तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा क्योंकि आप इस देश की एक्सपोर्ट इनकम बढ़ा रहे हैं गाय को डंडे से मारोगे तो जेल हो जाएगी गाय को गर्दन से काट दो आरी से रेत दो उसकी गर्दन को अलग कर दो चाहे तो हलाल करो चाहे तो झटके से कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता डंडे से मारो तो जेल में चले जाओ गर्दन से काटो तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो परिणाम क्या हो रहा है साढ़े चार करोड़ कतल खाने चल रहे हैं हर साल करोड़ों गायों की गर्दन कट रही है उनका मांस हिंदुस्तान से विदेशों में बिकने के लिए जा रहा है मांस का निर्यात करने वालों को गोल्ड मेडल मिल रहा है सरकार उनको सुविधाएं दे रही है आपको मालूम है इस देश में क्या नीति है केंद्र सरकार की अगर आप मांस के लिए कतलखाना बनाना चाहते हैं मांस निर्यात करने के लिए तो कतलखाना बनाने के लिए जितना भी बैंक से लोन मिलेगा उस पर ब्याज नहीं लगेगा इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा मीट एक्सपोर्ट करने के लिए कतलखाना बनाए तो लेकिन गाय पालन करने के लिए दूध का व्यवसाय करने के लिए आप गाय खरीदना चाहें तो कोई बैंक आपको कर्ज नहीं देगा दे दे तो मैं जो आपको हारने को तैयार मैं गाय का दूध बेचना चाहता हूं दूध का व्यवसाय करना चाहता हूं बैंक के सामने कर्ज मांगने जाऊं तो बैंक कहेगा देशी गाय पालोगे तो कर्ज नहीं मिलेगा विदेशी पालो लेकिन उसी गाय को काटने के लिए न्याय माने कत्ल करने के लिए मांस निर्यात करने के लिए का, कारखाना कार बनाऊ करोड़ों रूपये का बैंक मुझे कर्ज दे सकती है बिना किसी इंटरेस्ट के और उसके बाद कर्ज को भी सरकार माफ कर सकती है सब्सिडी के रूप में ऐसे कानून हैं इस देश में और इन कानूनों के चलते आप कहें न्याय मिल जाए इस देश में कैसे मिलेगा न्याय तो कुछ अलग चीज है कानून का फैसला दूसरी अलग चीज है हमारे देश में कानून बना हुआ है चल रहा है कि बच्चे को जन्म लेने से पहले मार डालो तो गर्भपात है जन्म लेने के बाद मारोगे तो हत्या जन्म के बाद मारोगे तो तीन का केस बनेगा और फांसी हो जाएगी आजीवन कारावास हो जाएगा जन्म के पहले मारोगे तो कोई खास बात नहीं है वो आपका मेडिकल प्रोफेशन है तो इसका परिणाम जानते हैं क्या है हर साल एक करोड़ कन्या भूरुणों की हत्या इस देश के डॉक्टर कर डालते हैं आने नहीं देते उनको जीवन में क्योंकि कानून ऐसा है ऐसे एक नहीं दो नहीं 34,735 कानून है सब के सब अंग्रेजों के जमाने के हैं वैसे के वैसे ही चल रहे हैं इसलिए हम मानते हैं भारत स्वाभिमान के लोग मानते हैं कि आजादी अधूरी है अभी पूरी नहीं हुई है तिरंगा झंडा फहराने का नाम आजादी नहीं है जनगणमन गा लेने का नाम आजादी नहीं है 15 अगस्त 26 जनवरी को तिरंगे झंडे के सामने खड़े होकर सावधान की मुद्रा में कुछ गा लेने का नाम आजादी नहीं है क्योंकि खाली तिरंगा झंडा फहराने की बात होती है वो तो 1937 में फेरा लिया था हमने इस देश में एक महिला हुआ करती थी बीकाजी कामा करके उन्होंने सबसे पहले तिरंगा झंडा 1937 में फहरा दिया था अगर तिरंगा झंडा फहराने से ही आजादी आती तो वो तो उन्नीस में ही आ जाती आजादी तो नाम है स्वतंत्र व्यवस्था का जिसमें आप गुलामी की एक एक इकाई को एक एक निशानी को उखाड़ फेंकते हैं उन सब चीजों को अपने समाज से हटाते हैं जिनके कारण गुलामी आई थी वो तो हम नहीं कर पाए हैं इसलिए हम मानते हैं आजादी अधूरी है इस अधूरी आजादी को पूरा करना है इसको संपूर्ण आजादी में बदलना है स्वतंत्रता में बदलना है स्वराज्य में बदलना है इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान हमने शुरू किया है। और हमारा यह संकल्प है कि गुलामी के दौर की हर निशानी को मिटा देना है चाहे वो इंडियन पिनल कोड हो चाहे सिविल प्रोसीजर कोड हो चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो चाहे इंडियन पुलिस एक्ट हो इंडियन सिविल सर्विस एक्ट हो सर के गुलामी के कानूनों को ही संसद आगे बढ़ाती जाए इसके लिए संसद नहीं बनाई है और इसके लिए चुनाव नहीं होते हैं और इसके लिए करोड़ों रुपए खर्च नहीं किए जाते हमने हमारी व्यवस्थाओं को चलाने के लिए संसद बनाई ये एक बात है और दूसरी इससे भी बड़ी बात है कि आजादी के बासठ साल के बाद भी गुलामी की जिन निशानियों को हम हटा नहीं पाए इस देश से ऐसी कुछ निशानियां अभी जिंदा है जैसे उदाहरण के लिए इस देश में डलहौजी नाम का एक शहर है मालूम है आपको हिमाचल प्रदेश लोग वहां हनीमून मनाने के लिए जाते हैं डलहौजी नाम का सबसे कुख्यात अंग्रेज अधिकारी जिसका जिक्र अभी मैं कर चुका हूं जिसने सबसे ज्यादा किसानों को बर्बाद किया जमीनें छीनी किसानों को भूमिन बनाया उसके नाम पर इस देश में शहर बसा हुआ है लोग वहां हनीमून मनाने जाते हैं कैसे मना लेते हैं हनीमून एक ऐसे शहर में जो कुख्यात अंग्रेज अधिकारी के नाम पर बसा है शहर का नाम हम क्यों नहीं बदल पाए आजादी के बासठ साल हमारे हिंदुस्तान में एक वास्को डिगामा नाम का शहर है मालूम है आपको गोवा में वास्को डिगामा वो पुर्तगाली व्यक्ति था जो 20 मई चौदह को इस देश में आया जिसने हिंदुस्तान के लाखों लोगों को नाखून खींच खींचकर कर ईसाई बनाया क्रिश्चियन बनाया जिसने लोगों को लूटा संपत्ति लूटी वास्को डिगामा की अपनी डायरी में वो लिखता है कि जब मैं पहली बार हिंदुस्तान गया तो कालीकट नाम के शहर को मैंने लूटा और लूटकर इतना सोना चांदी हीरा जवाहरा इकट्ठा हुआ कि उसको भरकर पुर्तगाल लाने के लिए 14 पानी के जहाज लगे और एक पानी के जहाज में 50 से 60 मीट्रिक टन सामान आता था उस जमाने में तो चौदह पानी के जहाज भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात वो लूट ले गया उस वास्को वास्कोडिगामा के नाम पर हमारे देश में नगर क्यों होना चाहिए उससे भी ज्यादा खराब बातें हैं इस देश में मुंबई में जाइए तो एक रेलवे स्टेशन है उसका नाम है एल्फिंस्टन रोड एल्फिंस्टन नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था जो मुंबई का गवर्नर था उसका एक ही काम था किसानों से जबरजस्ती लगान वसूल करना और उसने मुंबई प्रांत के किसानों के ऊपर लगान लगा दिया था 90 प्रतिशत मतलब क्या है कोई किसान 100 क्विंटल गेहूं पैदा करे तो 90 क्विंटल गेहूं अंग्रेजों को देना पड़ता था इतना लगान लेता था वो किसान एलफिंस्टन और पूरे मुंबई प्रांत के किसानों को बर्बाद कर दिया उस आदमी ने जिस आदमी ने बम्बई के करोड़ों किसानों को बर्बाद किया हो उस आदमी के नाम पर मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन है एलफिंस्टन कॉलेज नाम का एक डिग्री कॉलेज है बंबई में एक बहुत खतरनाक अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम था फर्ग्यूसन वो पूना में एस बन के आया और पूना में एक समय बहुत खराब आया था जब प्लेग फैल गया था महामारी आ गई थी उसमें लाखों लोग मरते थे उस जमाने में जब लाखों लोग पूना में रोग से मरते थे ये फर्ग्यूसन नाम का पुलिस अधिकारी लोगों के घरों को लूटता था बर्बाद करता था उसके नाम पर पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज बना हुआ है चल रहा है लॉरेंस नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था दिल्ली में जिसने अठारह की क्रांति के लिए लड़ने वाले भारत के जो वीर सिपाही होते थे उन पर गोलियां चलाई थीं और सैकड़ों भारतीय क्रांतिकारियों को मारा था उसने अपनी गोलियों से उसके नाम पर दिल्ली में लॉरेंस रोड बना हुआ है आजादी के बासठ साल के बाद चेम्सफोर्ड नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था पुलिस ऑफिसर था लाहौर में बर्बरता किया उसने सारी हदें तोड़ दी थी उस पुलिस अधिकारी ने सैकड़ों निरपराध हिंदुस्तानियों को मार डाला था उस चेम्सफोर्ड के नाम पर इस देश की सरकारों की कई बिल्डिंग है जो चेम्सफोर्ड बिल्डिंग के नाम से अभी भी चलती रिपन नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था जिसने मद्रास में भयंकर लूटमार की थी रिपन के नाम से मद्रास में एक बिल्डिंग है जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस चलता है करजन नाम का एक अंग्रेज था जिसने भारत और भारत का बंटवारा किया था हिंदू मुसलमान के आधार पर बंगाल में वो जब गवर्नर बन के आया करजन तो उसने बंगाल का पूर्वी हिस्सा हिंदुओं को दे दिया पश्चिमी हिस्सा मुसलमानों को दे दिया हिंदू मुसलमान के आधार पर इस देश में पहली बार बंटवारा करने वाला जो अंग्रेज था वो करजन था जिसने पाकिस्तान की नींव उन्नीस में रखी थी उस करजन के नाम पर कलकत्ता में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बंगाल सरकार का मुख्य कार्यालय उसी बिल्डिंग से चलता है करजन बिल्डिंग ऐसे में कितने नाम गिनाऊं आपको हमारे देश में गुलामी की निशानियां भरी पड़ी कहीं बिल्डिंगों के रूप में कहीं सड़कों के रूप में कहीं मूर्तियों के रूप में कभी कभी मेरा दिल जलता है आप बंबई जाइए रेलवे स्टेशन पे उतर जाइए तो बंबई के रेलवे स्टेशन का नाम तो सालों साल विक्टोरिया टर्मिनस हुआ करता था वो तो भला हो महाराष्ट्र के कुछ राष्ट्रवादी लोगों का जो विधानसभा में पहुंच गए और विक्टोरिया टर्मिनस को छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बना दिया लेकिन अधूरा काम किया छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम तो हो गया लेकिन वहां पर मूर्तियां सभी अभी भी अंग्रेजों की लगी हुई आप कभी भी चले जाइए छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर गेट से बाहर निकलिए मेन गेट पर तो लेफ्ट और राइट में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हुई हैं अंग्रेजों के समय के अधिकारियों की जिन्होंने बम्बई पर महाअत्याचार किए वो सारे वहां मूर्तियों में खड़े मुस्करा रहे हमने आजादी के बासठ साल में उन मूर्तियों को नहीं हटा पाया सरकारें मंदिर गिरा देती है इस देश में आपको मालूम है हमारे देश में सड़क को चौड़ा करने के नाम पर कोई मंदिर आ जाए कोई मस्जिद आ जाए उसको तोड़ देने में सरकार को गुरेज नहीं होता है जिन अंग्रेजों ने इस देश के ऊपर सालों साल अत्याचार किए हैं उनकी मूर्तियों को तोड़ने में सरकार क्यों पीछे हटती है जब सरकारें मंदिर तोड़ सकती है मस्जिद तोड़ सकती है गुरुद्वारे तोड़ देती है इस देश में सड़क को चौड़ा करना है नगर का सौंदर्य बढ़ाना है सुंदरता बढ़ाने के नाम पर यह सब कर दिया जाता है तो इतने विद्रूप लोग हंस रहे हैं बंबई शहर में खड़े हुए मूर्तियों में उनको क्यों नहीं तोड़ देती हमारी सरकार उनसे क्या लेना देना है हमारी सरकार का वो रिश्तेदार लगते हैं हमारे क्या विचित्र देश है तो ये सारी बात कहते हुए मैं अंत में यही कहना चाहता हूं कि ये जो गुलामी हमारे यहाँ चली आ रही है आजादी के बासठ साल के बाद ये बहुत भारी पड़ गई है अब इसको तो खत्म करना ही आज नहीं तो कल किसी को तो ये आवाज उठानी ही है हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां ये सवाल नहीं उठाती हैं मंदिर मस्जिद के सवाल उठाती है अंग्रेजों की मूर्तियों को तोड़ देने का सवाल कोई पार्टी नहीं उठाती इस देश में समाज को बांट देने वाले जितने प्रश्न हैं वो पार्टियों के द्वारा उठाए जाते हैं देश की गुलामी को खत्म कर देने वाले प्रश्न कोई पार्टी नहीं उठाती तो हम लोगों ने तय किया कि हम भारत स्वाभिमान की तरफ से ये प्रश्न उठाएंगे और भारत स्वाभिमान बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंग्रेजों के जमाने के कानून उनके जमाने के नियम उनके जमाने की व्यवस्थाएं उनके समय की गुलामी की निशानियां इन सबको मिटा देना है आजादी तभी पूरी होगी शहीदों का सपना तभी पूरा होगा क्योंकि जिन शहीदों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राण त्यागे हैं अगर कभी हमारे देश के वो शहीद जो इस देश में मर गए आजादी के लिए लड़ते हुए आप सोचो लॉरेंस के खिलाफ लड़ते हुए जिन हिंदुस्तानियों ने वीरगति गति पाई चेम्सफोर्ड के खिलाफ लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए हमारे देश में करजन के सामने लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए या हमारे देश में रिपन के सामने लड़ते हुए जो हिंदुस्तानी शहीद हो गए ये सारे हिंदुस्तानियों की आत्मा अगर वापस इस देश में आ जाए और हमसे सवाल करे कि जिनके सामने लड़ते हुए हम शहीद हो गए उनकी मूर्ति को तुमने ये सजा संवार के क्यों रखा है तो वो तो हंसेंगे विद्रूपता में वो कहेंगे या तो हम मूर्ख थे या तुम महामूर्ख हो और अगर वो मूर्ख थे तो उनको लड़ना नहीं चाहिए था उनके खिलाफ जिनकी मूर्तियों को सजाकर हम बिठा के रखे हुए हैं उनके खिलाफ लड़े क्यों हों गंभीर प्रश्न इसको हल करना है इसी के लिए भारत स्वाईब एक और गुलामी की निशानी है जो बहुत दर्द देती है हमको आजादी के बासठ साल में अंग्रेज चले गए हमने अंग्रेजीत को विदा नहीं किया इस देश से अंग्रेज तो चले गए मार के भगा दिया किसी तरह से उनसे अपने देश को छुड़वा लिया लेकिन अंग्रेजी तो जस की तस है और ज्यादा बढ़ गई है मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे 15 अगस्त 1947 को तो अंग्रेजों का जो आखिरी अधिकारी था जिसका नाम था माउंट उसने इस देश में एक जानकारी लेने के लिए सर्वेक्षण कराया कि हम अंग्रेज जब जा रहे हैं तो अंग्रेजी बोलने वाले भारत में कितने अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने और अंग्रेजी सीखने वाले स्कूल सिखाने वाले स्कूल कितने तो उन्नीस में एक जानकारी ली गई सर्वेक्षण किया गया तो पता चला कि कुल जमा पूरे भारत में तीन अंग्रेजी भाषा के स्कूल थे उन्नीस में तीन और यह माउंट बेटन ने लिखा है खुद अपने हाथ से दर्ज किया वो कहता है कि एक प्रतिशत से बहुत कम भारतवासी हैं जो अंग्रेजी बोल सकते हैं अंग्रेजी पढ़ सकते हैं अंग्रेजी लिख सकते हैं और तीन अंग्रेजी स्कूल हैं बस लेकिन अब आजादी के बासठ साल के बाद हम अगर गिनती करते हैं तो पता चला कि सैतीस से ज्यादा अंग्रेजी स्कूल तो हमारे देश में वो है जो डॉन बॉस्को इस लेवल के हैं और गांव गांव गली गली जो कॉन्वेंट स्कूल खुल गए वो तो एक लाख से ऊपर है इसका मतलब क्या है अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी ज्यादा बढ़ी है इस देश में और अब अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भी इस देश में दो करोड़ से ऊपर है अंग्रेजी पढ़ने वालों की संख्या भी दो करोड़ से ऊपर और अब तो हम इस बात के लिए तुलना करते हैं अपनी कि हम अमेरिकन स्टाइल की अंग्रेजी बोल सकते हैं अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी बोल सकते हैं उसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं इस देश शर्म आती है मुझे ये कहते हुए इस देश में हिंदी सिखाने वाले संस्कृत सिखाने वाले मराठी सिखाने वाले कन्नड़ तमिल तेलुगू सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं देखे मैंने ब्रिटिश एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट अमेरिकन एक्सेंट की अंग्रेजी सिखाने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट और हमने व्यवस्था ऐसी बनाई है कि इस देश के सारे उच्च पदों पर वही बैठेंगे जो अंग्रेजी जानते हैं माने किसान मजदूर धोबी लोहार कुर्मी धुनकर बुनकर जो पांच जातियों में बटे हुए लोग हैं वो बैठेंगे ही नहीं उच्च पदों पर जब तक कि वो अंग्रेजी नहीं जानते इससे बड़ा अपमान और अत्याचार क्या हो सकता है उन हिंदुस्तानियों के ऊपर जिनकी मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है हमारे देश के करोड़ों लोगों को अंग्रेजी नहीं आती तो इसमें बुराई क्या है इंग्लैंड के करोड़ों लोगों को हिंदी नहीं आती तो इसमें बुराई क्या है इंग्लैंड वाले तो कभी अफसोस नहीं करते कि हमको हिंदी नहीं आती हम क्यों अफसोस करते हमको अंग्रेजी नहीं आती इंग्लैंड में मुझे जानकारी नहीं है कि कोई माता पिता अपने बच्चों को इस बात के लिए पीटते हों कि उसको हिंदी नहीं आती इस देश में मैं लाखों माता पिताओं को दिखा सकता हूं जो अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए पीटते हैं कि उनको अंग्रेजी नहीं आती माता पिता को खुद नहीं आती लेकिन बच्चों को जरूर सिखाना चाहते उसके लिए ट्यूटर लगाते हैं कॉलेज में लेके जाते हैं स्कूल में भर्ती कराते हैं सारे काम करते हैं उसको अंग्रेजी आनी ही चाहिए करेगा क्या सीख भी ली तो करेगा क्या तो आप कहेंगे इंग्लैंड में चला जाएगा इंग्लैंड में जाकर रहना अब सामान्य सामान्यवादमी की बात बस की बात नहीं है कानून इतने कड़े हो गए हैं कि जो पहले से चले गए हैं उनको ही निकालने की तैयारी अब चल रही और आप 10-20 करोड़ लोगों को अंग्रेजी सिखा दो इंग्लैंड की तो हैसियत नहीं है कि उनको बुलाकर अपने यहां बसा ले इनका तो सत्यानाश ही हो जाएगा ना जिनको आपने अंग्रेजी सिखाई वो हिन्दुस्तानी और भारतीय तासे तो करोड़ों मील दूर चले जाएंगे अंग्रेजी सीखते हुए इंग्लैंड में कभी बस नहीं पाएंगे वो तो त्रिशंकु हो गए ना यहाँ के रहे वहां के रहना घर के रहना घाट के रहे बच्चों को बचपन से हम प्रताड़ित करते हैं अंग्रेजी सीखने के लिए मार मार के सिखाते यही बोल मम्मी बोल पापा बोल डैडी बोल ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बोल क्या क्या मूर्खताएं है, सिखाते हैं बच्चों को एक कविता सुनाते हैं हमारे बच्चे कभी कभी मैं घरों में जाता हूं मैं अक्सर लोगों के घरों में ही ठहरता हूं वहीं खाता हूं वहीं सोता हूं तो छोटे बच्चों से परिचय होता रहता है तो किसी के भी घर में जाता हूं तो कहते देख अंकल आए है कविता सुना तो कविता नहीं पोएम सुना पोईम सुना अंकल आ गए और अंकल आ गए चाचा जी नहीं है मामा जी नहीं है मौसा जी नहीं है अंकल है और अंकल का मतलब क्या यह उनको भी नहीं मालूम है तो वो बच्चे पोईम सुनाते हैं कौन सी पोईम सुनाते हैं रेन रेन गो अवे कम अगेन अन अदर डे लिटल वे वी वॉन्ट्स टू प्ले वो मुझे सुनाते तो मैं उनको पूछता हूं तुमको मालूम है इसका अर्थ क्या है रेन रेन गो अबे बारिश बारिश तुम चली जाओ यहां पर मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है और ये बच्चों की प्रार्थना है भगवान से अगर सुन ली तो भगवान ने अगर प्रार्थना सुन ली जो बारिश गिर रही है उसको वापस खींच लिया बुला लिया तो करोड़ों किसान तो भूखे मर जाएंगे इस देश में क्या मूर्खता की कविता सुना रहे हैं रेन रेन गो अभी कम माने दिमाग खराब हुआ है ऊपर से सब खाली हो गया मैं आपको विनम्रतापूर्वक कहता हूं अंग्रेजी पढ़ने वालों का सब खाली है ऊपर से एक मिनट भी सोचते नहीं कि क्या सिखा रहे हैं क्यों सिखा रहे फिर उनको जब मैं समझाता हूं कि इस कविता का तो अर्थ यह है कि बारिश बारिश तुम चली जाओ यहां कभी भी मत आओ हमें खेलना है ये इंग्लैंड में कविता गाई जाती है क्योंकि इंग्लैंड में कभी भी बारिश आती है इंग्लैंड में तीन चीजों का भरोसा नहीं वाइफ सुनिएगा ध्यान से वाइफ पत्नी वेदर मौसम और वर्क माने नौकरी किसी दिन नौकरी चली जाती है किसी अच्छी खासी कंपनी में 20 साल से आप काम कर रहे हैं जी जान लगा दिया आपने उस कंपनी के लिए एक दिन सवेरे आपको पिंक स्लिप मिलेगी और आपको कहा जाएगा कल से मत आना नौकरी इतनी अनसर्टेन है तो वर्क वाइफ पत्नी सवेरे आपकी है शाम को किसी दूसरे की हो सकती कुछ भरोसा नहीं और लंदन में इंग्लैंड में ऐसे मैं आपको एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों लोगों की जानकारी दे सकता हूं जिन्होंने बीसवीं शादियां की फिर भी इक्कीसवीं करने के लिए तैयार हैं क्योंकि बीसो रही नहीं उनके साथ वाइफ कभी भी जाती है और वेदर मौसम कभी भी बदलता है अभी बहुत तेज धूप निकली है अभी बारिश हो जाएगी तो बारिश का कुछ भरोसा नहीं और शाम को अक्सर लंदन में बारिश होती है अब बच्चे खेलने के लिए बाहर निकलते हैं उसी समय बारिश होती है तो बच्चे ये गाते हैं रेन रेन गो अवे कम अगेन अनादर डे बारिश तुम चली जाओ अभी तो हमको खेलने के लिए दो थोड़ा सा क्योंकि खेलने के लिए कोई दिन बचता नहीं है तो इंग्लैंड के बच्चे ये गाये तो समझ में आता है हिंदुस्तानी बच्चे ये गा रहे हैं जहां बारिश बहुत जरूरी है हर दिन जरूरी है तीन चार महीने तो इतनी जरूरी है कि सारा देश भरपेट अन्न खा पाता है इस बारिश की ताकत पर क्योंकि हमारे यहां तो खेती आप जानते हैं साठ प्रतिशत खेती बारिश के भरोसे होती है सिर्फ चालीस खेती है जिसमें पानी की व्यवस्था सरकार ने कर पाई है भरना तो सारी खेती बारिश के भरोसे उस देश के बच्चे ये गाने लगे रेन रेन गो अवे और भगवान सुनने लगे ये रेन रेन गो अवे और इस पर एक्शन लेने लगे तो क्या होगा इस देश का अकल से सोचो जरा क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को फिर लोग कहते हैं वही क्या सिखाए हमारे यहाँ तो दूसरी कविताएं हैं जो सिखाई जाती है बच्चों को आप सब महाराष्ट्र के नजदीक रहते एक मराठी कविता सुनाता हूं ये ये पाऊस आ तुला देतो पैसा पैसा झाला खोटा पाऊस आला मोठा बारिश वारिश तुम जल्दी आओ ज्यादा ज्यादा आओ और बारिश को बुलाने के लिए पैसा देने के लिए तैयार है इस देश का बच्चा ये भारतीय कविता है जो इस देश की जरूरत है ये कविता आनी चाहिए अपने बच्चों को हमारे बच्चे ट्विंकल ट्विंकल न्यूटली स्टार हाउ वाई वंडर वॉट यू आर पता ही नहीं है कि ट्विंकिल कौन है क्या है किसको कह रहे हैं जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा शुगर ही खिलानी है उस बच्चे को गुड़ नहीं खिला सकते ईटिंग शुगर नो पापा गुड़ भी तो खिला सकते रसगुल्ला खिला सकते हैं जलेबी खिला सकते हैं इमरती खिला सकते हैं शुगर ही खिला रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड में शुगर ही बनती है रसगुल्ला बनता नहीं गुड़ बनता नहीं जलेबी बनती नहीं सब कुछ अंग्रेजियत वाला इस भाषा ने तो सत्यानाश कर दिया हमारा इस भाषा को ऐसे ही विदा करना है जैसे अंग्रेजों को हमने इस देश से विदा किया है वरना इस देश का भला नहीं होता और भारत स्वाभिमान की तरफ से हमने ये प्रश्न उठाया है और सरकार पर हम दबाव बना रहे हैं कि इस देश की शासन व्यवस्था में किसी भी व्यक्ति को जाने के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए उसके स्थान पर हिंदी, मराठी तमिल तेलगू कन्नड़ की अनिवार्यता होनी चाहिए इस देश की सभी शिक्षण व्यवस्था इंजीनियरिंग की मेडिकल की एमबीए की बीबीए की सारी शिक्षण व्यवस्था मातृभाषा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए अंग्रेजी में नहीं होनी चाहिए आप जानते हैं इसका फायदा क्या होगा सबसे बड़ा फायदा हर गरीब का लड़का इस देश में आईपीएस आईसीएस हो जाएगा जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी हो जाएगा <प्याल>। थाँगा> थाँगा। थाँगा। हर गरीब का लड़का इंजीनियर डॉक्टर हो जाएगा जो अंग्रेजी नहीं जानता वो भी हो जाएगा फिर कुछ लोग इस देश में कुतर्क देते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम को हम हिंदी में कर पाएंगे क्या हाँ कर पाएंगे क्योंकि हिंदी में अंग्रेजी से ज्यादा शब्द है कमी नहीं है हमारे पास अंग्रेजी के पास तो मूल शब्द नहीं है आपको सुनकर हैरानी होगी दुनिया में सबसे कम शब्दों की भाषा है वो अंग्रेजी ही है शब्द ही नहीं है उनके पास इसलिए तो चाचा मामा ताऊ मौसा फूफा सबको अंकल ही कहते हैं कोई शब्द ही नहीं है दूसरा चाची मामी मौसी फूफी सबको आंटी ही कहते हैं और कोई शब्द नहीं है और कभी कभी ऐसी हैरानी होती है वो कह देते हैं फादर इन लॉ कौन से बता सकते हैं इधर के के इधर के मदर इन लॉ कौन सी इधर वाली की इधर वाली विचित्र विचित्र शब्द और इसका अर्थ क्या है मेरे तो समझ में नहीं आता फादर इन लॉ कानून से अब रिश्तों में कानून को घुसाओगे तो क्या होगा इस देश में क्योंकि शब्द नहीं है ससुर ससुरा हमारे यहां तो कितने तरह के ससुर होते हैं चैया ततुर ससिया वो ताऊ के ससुर हैं मौसा ससुर हैं फूफा ससुर हैं कि नहीं फूफिया ससुर हैं मौसिया ससुर हैं तैया ससुर हैं कितने तरह के ससुर वहां एक ही है फादर इन कितनी सास है वहां एक ही है मदर इन लॉ कोई दम नहीं है इस भाषा मुझे तो हंसी इस भाषा पर यह आती है पीूटी पुट तो ब्यूटी टी बुट और ब्यूटी बट तो पीयूटी पट सीटी कट ब्यूटी बट तो पीटी पट होना चाहिए कि नहीं कुछ मालूम ही नहीं कहा क्या हो जाए कभी कभी इतनी हंसी आती है अंग्रेजी में आप चोपड़ा लिखो चोपड़ा तो स्पेलिंग क्या है सी एच ओ पी ए आर ए यही स्पेलिंग है ना तो ये हो गया चोपड़ा यहां पे सी एच है तो चा का उच्चारण हो रहा है ठीक है अब इसी उच्चारण को केमिस्ट्री में लिखो सी एच ई एम आई एस टी आर वाई तो केमिस्ट्री होना चाहिए कि नहीं अगर सीएच यहां चो है चोपड़ा में तो सीएच केमिस्ट्री में चेमिस्ट्री में जाना चाहिए और अगर सी एच वहां का है केमिस्ट्री तो यहां चोपड़ा का कोपड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए कुछ सिर पैर ही नहीं है इस भाषा का और अंग्रेजी के जो विशेषज्ञ है ना वो खुद मानते हैं कि हमारी भाषा का सिर पैर नहीं है क्योंकि इसका मूल जो स्थान है ना वो ही तय नहीं है अभी तक कि ये लैटिन में से आई कि ये फ्रेंच में से आई कि ये जर्मन में से आई कि ये किसी इटालियन में से वो कहते हैं मूल पता नहीं है खिचड़ी है सब इसलिए इसमें स्पष्टता इस नहीं है तो जिस भाषा के विशेषज्ञ खुद कहते हो कि हमारी भाषा का मूल स्थान हमें मालूम नहीं उसमें हम फंस गए क्यों हट जाओ इसमें से निकल आओ बाहर इसमें कुछ दम नहीं है आप बोलोगे ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा बिल्कुल नहीं है दुनिया में 200 देश हैं मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है और वो भी 14 देश वो हैं जो अंग्रेजों के गुलाम थे जो देश अंग्रेजों के गुलाम नहीं हुए वहां कहीं भी अंग्रेजी नहीं चलती फ्रांस में अंग्रेजी नहीं जर्मनी में अंग्रेजी नहीं जापान में अंग्रेजी नहीं चीन में अंग्रेजी नहीं रूस में अंग्रेजी नहीं डेनमार्क में अंग्रेजी नहीं नीदरलैंड में अंग्रेजी नहीं इटली में अंग्रेजी नहीं स्पेन में अंग्रेजी नहीं स्वीडन में अंग्रेजी नहीं स्विट्जरलैंड में नहीं एक कम से कम छियासी देशों में अंग्रेजी नहीं है और जिन देशों में अंग्रेजी नहीं है वहां उनकी मातृभाषा है और कई देश तो उसमें भारत के जिले के बराबर के देश हैं डेनमार्क है बैतूल जिले से छोटा है बैतूल की आबादी तो डेनमार्क से ज्यादा है अब इतना छोटा देश डेनमार्क अपनी भाषा चला सकता है बना सकता है और उसमें काम कर सकता है तो हम हिंदी जो करोड़ों भारतवासी बोलते हैं भारत और भारत के बाहर उसको क्यों नहीं बना सकते क्यों नहीं चला सकते जर्मनी तो हमारे राज्यों में कई राज्यों से छोटा है मध्य प्रदेश तो जर्मनी से बड़ा है और जर्मनी जर्मन चला सकता है फ्रांस फ्रांस मध्य प्रदेश से छोटा है मध्य प्रदेश फ्रांस से बड़ा है और फ्रांस में फ्रेंच चल सकती है जर्मनी में जर्मन चल सकती है तो हिंदी क्यों नहीं चल सकती या मराठी गुजराती क्यों नहीं चल सकती तो हमको भारतीय भाषाओं में काम करना है और इसी में पढ़ाई करनी है और पूरे पाठ्यक्रम को अगर आप भारतीय भाषाओं में बदल देंगे तो हमारे पास शब्दों की तो भंडार है कोई कमी नहीं आने वाली है तकनीकी शब्दों का भी भंडार हमारे पास है इस देश में एक बहुत बड़ा संस्थान है उसका नाम है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में पिछले सालों साल वो संस्थान यही मेहनत कर रहा है कि अंग्रेजी भाषा के तकनीकी शब्दों को हिंदी और अन्य भाषाओं के लिए अनुवाद कर देना और उन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है बस उसका उपयोग करने की जरूरत है इस देश में शब्दों की कोई कमी नहीं भंडार हमारे पास है और संस्कृत तो दुनिया की ऐसी भाषा है जिसमें लाखों नहीं करोड़ों शब्द बन सकते हैं आप धातु रूप और शब्द रूपों को एक दूसरे से संयोजित करना जान लीजिए करोड़ों शब्द आप बना सकते हैं यह संभावना किसी दूसरी भाषा में नहीं है हमारे ही पास तो भाषा की गुलामी भी हमको छोड़नी है। आप बोलेंगे कहां से छूटेगी सरकार से तो छुड़वानी है सरकार आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है सरकार में बैठे हुए लोग छोड़ने को तैयार नहीं क्योंकि वो ये मानते हैं कि अंग्रेजी गई तो उनका वर्चस्व खत्म हो जाएगा तो वो तो मानते नहीं इसको तो उनसे तो छुड़वानी पड़ेगी जबरदस्ती जैसे अंग्रेज इस देश को छोड़ने को तैयार नहीं थे वैसे ही अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग इस व्यवस्था को छोड़ने को तैयार नहीं है उनको दबाव डालकर या दूसरे तरीकों से उनको नीचे लाकर उनको सरेंडर करवा के ये छुड़वाना पड़ेगा इसके लिए कोई बहुत बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा जैसा अंग्रेजों को भगाने के लिए किया गया शायद उससे बड़ा आंदोलन हमें करना पड़ेगा और आप सब इस आंदोलन की तैयारी करें हमने भारत स्वाभिमान की तरफ से संकल्प ले लिया है कि दो साल के अंदर सारे देश में भारतीय भाषाओं के लिए मातृभाषाओं के लिए इतना बड़ा आंदोलन हम खड़ा करने जा रहे हैं जितना कभी अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में हुआ था ये हमारा संकल्प अब ये हमने संकल्प लिया है आप भी लें क्योंकि हमारा संकल्प आपका बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाए आप अगर ये संकल्प लेते हैं तो अपने जीवन में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अंग्रेजी और अंग्रेजीयत का कम से कम इस्तेमाल करें तो अपने जीवन से शुरुआत करें फालतू अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल ना करें आपस की बातचीत में हम बहुत बार ऐसे अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिनका अर्थ ही हमें नहीं मालूम है बोलते रहते हैं हम अंग्रेजी का एक शब्द अक्सर बोलते हैं कई कई बार मैं भारत के ऐसे लोगों के घरों में जाता हूं जो अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए और भारतीय रह नहीं पाए अधकचरे हो गए हां अंग्रेजी पढ़ नहीं पाए पूरी और भारतीय रह नहीं पाए ऐसे घरों में जाता हूं तो वो किस तरह से बात करते हैं ओ राजीव दीक्षित शी इज माई मिसेज मैं कहता हूं रियली शी इज योर मिसेज तो वो थोड़े बौखला जाते क्या बोल रहे हैं मैं पूछता हूं तुमको मालूम है मिसिस का अर्थ क्या होता है मालूम है तो बोलो नहीं मालूम तो मत बोलो क्या अर्थ है मिसिस का जानते हैं? मिसिस शब्द का अगर इतिहास आप पढ़ेंगे इंग्लैंड में यूरोप में क्या होता है ना बिना शादी के पति पत्नी बनके साथ रहने की हजारों साल पुरानी परंपरा है जिसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं यूरोप में शादी नहीं करते लेकिन रहते पति पत्नी की तरह से बच्चे भी कर लेते हैं शादी नहीं करते यह विचित्र परंपरा है। एक के साथ आज रह रहे हैं कल दूसरे के साथ रह रहे हैं परसों तीसरे के साथ रह रहे हैं किसी दिन चौथे के साथ किसी दिन पांचवें के साथ एक एक आदमी चालीस चालीस स्त्रियों के साथ रहता है एक एक स्त्री चालीस चालीस पुरुषों के साथ रहते अब उसमें होता क्या है कि जिन चालीस के साथ रहते जिसमें एक के साथ अगर शादी हो गई तो उसको छोड़कर सब मिसेज हो जाते हैं समझिएगा इस बात मिसेस का माने हैं धर्म पत्नी को छोड़कर वो सारी महिलाएं जिनके साथ आप रात बिता चुके हैं बिस्तर पे रह चुके हैं वो मिसेस होती हैं धर्म पत्नी मिसेस नहीं होती और मिस्टर इसका उल्टा है पति को छोड़कर वो सारे पुरुष मिस्टर हो जाते हैं अब हम हमारी धर्म पत्नी को मिसेस बनाने में लगे रहते हैं ओ शी इज माई मिसेज तब मैं कहता हूं रियली शी इज योर मिसिस मत बोलिए अच्छा शब्द नहीं बहुत खराब हमारे देश में इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है तो हम क्यों बोलें ये जब नहीं हो तो बोलना मजबूरी हो सकता अपने पास तो है ना श्रीमती श्री माने लक्ष्मी मती माने बुद्धि तो लक्ष्मी और बुद्धि माने लक्ष्मी और सरस्वती जहां एक साथ हो वो श्रीमती कितना सुंदर शब्द तो श्रीमती छोड़ के मिसिज में क्यों फंस गए <प्थाँगा> तो माताओं बहनों से निवेदन है कि मिस्टर ना कहें अपने पति को भाइयों से निवेदन है पत्तियों को मिसेज ना कहें यहां से शुरू करें और एक बहुत खराब शब्द है अंग्रेजी का मैडम बहुत खराब ये जो मैडम शब्द है ये अंग्रेजी का नहीं है मूलतः फ्रेंच का है ये फ्रेंच में एक शब्द होता है माँ दाम एम मा, ए माने माँ डी एम ई दाम दाम माने होता है स्त्री महिला औरत उसको दाम कहते हैं और एम ए माने माँ माँ माने मेरा जिसको अंग्रेजी में माई कहते हैं ना एम बाई माई उसको फ्रेंच में मां कहते हैं एम ए माँ माने मेरा तो माँ माने मेरा दाम माने स्त्री तो मेरी स्त्री मेरी स्त्री मैडम होती है और यहां आप हरेक किसी को कहने लगते हैं मैडम मैडम मैडम मैडम मेरी आपको हाथ जोड़कर विनती है जिसको आप मैडम कह रहे हैं पहले पूछ तो लो उससे आप पूछो और वो आपको परमिशन दे तब आप उसको मैडम कहो ऐसे ही किसी को मैडम कह देना बहुत खतरनाक है मत बोलिए आप उसको। अंग्रेजी शब्दों का अर्थ जाने समझें फिर उसके बाद उनका उपयोग करें तो ठीक है लेकिन जब आप जानते नहीं समझते नहीं और उनका उपयोग करते हैं तो उसमें गुड़गोबर हो जाता है तो ये फालतू अंग्रेजी शब्द अपने जीवन में ना लाए मैं तो आपको एक निवेदन और करूंगा कि आप बैंक में अपना खाता खोलते हैं हस्ताक्षर हमेशा हिंदी में करें या आपकी मातृभाषा में करें कन्नड़ में करें तेलुगु में करें तमिल में करें अब बैंकों ने यह सुविधा दे दी है कि आप कन्नड़ हस्ताक्षर करके अपना खाता खुलवा सकते हैं उसको चालू करवा सकते हैं तमिल में हस्ताक्षर करके भी कर सकते हैं भारत की 22 भाषाओं में बैंक के खाते खोले जा सकते हैं तो फिर अब यह सुविधा है तो फिर अंग्रेजी क्यों हस्ताक्षर बंद करिए अंग्रेजी आप बोलेंगे हमने तो पुराना अकाउंट खोल रखा है बदल दीजिए हस्ताक्षर कभी भी बदले जा सकते हैं बैंक को एक एप्लीकेशन दीजिए कि मैं मेरे हस्ताक्षर का नमूना बदलना चाहता हूं अब मैं हिंदी में हस्ताक्षर करना चाहता हूं बैंक सहर्ष ये काम करेगा नहीं करेगा तो मुझे बताइए करना पड़ेगा उनके क्योंकि संविधान में जितनी भाषाओं को दर्जा मिल चुका है उन भाषाओं में तो काम करना हर बैंक और बीमा कंपनी की मजबूरी है तो आप बैंकों के हस्ताक्षर बदलिए आपसी बोलचाल में अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल मत करिए दूसरे पर रौप झाड़ने के लिए कभी अंग्रेजी मत बोलिए हम में से कई ऐसे अदकचरे लोग हैं जो दूसरों पर रौप झाड़ने के लिए अंग्रेजी बोलते आतंकित करने के लिए उसको अंग्रेजी बोलते क्या जरूरत है अपना ही भाई है अपनी ही बहन है उस पर रौप झाड़ने से क्या निकलने वाला है रौब झाड़ना है तो ज्ञान का झाड़िए चरित्र का झाड़िए भाषा का मत झाड़िए और वो भी विदेशी भाषा का तो बिल्कुल रौब मत झाड़िएगा अपने जीवन से हटाइए फिर धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से हटाइए और फिर अपने राजनीतिक जीवन से हटाइए मैं तो हिंदुस्तान के नेताओं से जब बात करता हूं तो उनसे कहता हूं जब वोट मांगने जाते हो तो तुम तो हिंदी में बात करते हो और संसद में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरह से खड़े हो जाते हो तो गिटपिट गिटपिट अंग्रेजी चालू कर देते हो शर्म नहीं आती तुम्हें अपने मतदाताओं से वोट मांगते समय गुजराती में बात करोगे और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के रूप में लोकसभा में अंग्रेजी गिटरपिटर चालू कर दोगे कोई समझे नहीं तुम्हारी बात को कोई जाने नहीं जिस अंग्रेजी को दो करोड़ लोग नहीं जानते उसमें बात करना लोकसभा में जबकि आपकी टेलीकास्ट हो रही है पूरे देश में सब लोग देख रहे हैं समझना चाहते हैं सुनना चाहते हैं हमारा नेता क्या बोल रहा है पता ही नहीं चलता क्या बोल रहा है शर्म आनी चाहिए इन नेताओं को मुझे श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की एक बात बहुत अच्छी लगती है वो कहा करते हैं अक्सर कि विदेश में जाकर संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देना आसान है हमारी संसद में आसान नहीं है ये शर्म की बात ये अटल जी के वाक्य को मैं कभी भूलता नहीं उन्होंने मालूम है सबसे पहला भाषण हिंदुस्तान की तरफ से हिंदी में दिया था संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब वो गए थे उसके पहले भारत के किसी नेता ने हिंदी में नहीं बोला था उन्होंने सबसे पहले बोला वो खुद कहते हैं कि मेरे दिल का दर्द है कि मैं संयुक्त राष्ट्र में न्यूयॉर्क में तो हिंदी बोल आया, लेकिन अपनी संसद में जब हिंदी बोलना शुरू करता हूं तो हल्ला शुरू हो जाता है हंगामा शुरू हो जाता यह हंगामा एक साजिश और वो साजिश क्या है हिंदी स्थापित ना होने पाए हमेशा हिंदी अंग्रेजी की दासी बनकर रहे नौकरानी बनकर रहे अंग्रेजी महारानी बने हिंदी नौकरानी बने ऐसा एक षडयंत्र कुछ लोगों ने चलाया हुआ है इस षडयंत्र को तो खत्म करना ही है आज नहीं तो कल और इसकी ताकत भारत स्वाभिमान में से ही निकलेगी ये हमारा दूसरा बड़ा उद्देश्य है तीसरा उद्देश्य है कि भारत में अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए कर व्यवस्था को हम खत्म करना चाहते हैं टैक्स सिस्टम को बदलना चाहते हैं आपको मालूम है हिंदुस्तान में इनकम टैक्स का कानून अंग्रेज लाए सेंट्रल एक्साइज का कानून अंग्रेज लाए सेल्स टैक्स का कानून अंग्रेजों ने बनाया रोड टैक्स टोल टैक्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स अंग्रेजों ने लाया ये सब टैक्स के कानून अंग्रेजों के हैं और अंग्रेजों ने ये कानून क्यों बनाए थे अंग्रेजों की संसद में बहस हुई थी इस बात पर कि भारत से ज्यादा से ज्यादा धन लूटकर इंग्लैंड में लाना है तो ज्यादा से ज्यादा धन कैसे आएगा ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाना है तो अंग्रेजों की संसद में बहस हुई तो इस बात पर कि भारत का कोई नागरिक किसी भी वस्तु का उत्पादन करे तो उत्पादन पर ही टैक्स लगा दो फिर उस वस्तु को जब वो बेचे तो बेचने पर टैक्स लगा दो फिर बेचकर मुनाफा कमाए तो मुनाफे पर टैक्स लगा दो सामान को बेचने के लिए एक गाँव से दूसरे गाँव में जाए तो उस पर टैक्स लगा दो तो क्या हुआ उत्पादन पर लगा दिया एक्साइज ड्यूटी बेचने पर लगा दिया सेल्स टैक्स बेचकर मुनाफा कमाने पर लगा दिया इनकम टैक्स एक गांव से दूसरे गांव में ले जाने पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स या रोड टैक्स या टोल टैक्स ये सारे कानून उन्होंने लगाए इस उद्देश्य से कि ज्यादा से ज्यादा लूट के इंग्लैंड लेके जाना अब अंग्रेजों के जाने के बाद वो सारे के सारे टैक्स के कानून हमारे ऊपर लदे हैं और चल रहे हैं हम इस लूट में क्यों हिस्सेदार बने ये लूट तो बंद होनी चाहिए और इस टैक्स को बदलना है टैक्स सिस्टम को बदलना है हम चाहते हैं कि यह सारे टैक्स के कानून खत्म हो इसके कारण देश को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है आपको मालूम है हमारे देश में टैक्स जितना सरकार इकट्ठा कर पाती है उससे कई गुना ज्यादा इस देश में टैक्स इकट्ठा नहीं कर पाती सरकार और वो कालाधन बनके हमारी अर्थव्यवस्था में घूमता है सरकार खुद मानती है कि एक्साइज ड्यूटी में जितना वो इकट्ठा करते हैं उससे तीन चार गुना ज्यादा इस देश में रह जाता है इसका माने टैक्स सिस्टम एफिशिएंट नहीं है इनकम टैक्स के बारे में थोड़ा अध्ययन किया तो पता चला कि इस देश की सरकार इनकम टैक्स में जितना कुल इकट्ठा करती है उसका पिचासी हिस्सा इकट्ठा करने में खर्च हो जाता है इनकम टैक्स में सरकार को एक से सवा लाख करोड़ मिलता है और पिचासी हजार करोड़ खर्च हो जाता है कैसे खर्च होता है सरकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोगों की तनखा देने में जो खर्चा करती है वो एक हिंदुस्तान में इनकम टैक्स बचाने के लिए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करते हैं उन पर समाज का किया हुआ खर्चा दो हिंदुस्तान में इनकम टैक्स के मामले में अदालतों में जब केस जाते हैं तो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर एडवोकेट्स आपकी बहस करते हैं वकालत करते हैं उन पर होने वाला खर्च तीन और अदर मिसलेनियस एक्सपेंडिचर ये चारों मैंने जोड़े तो साल का खर्च पिचासी हजार करोड़ का है और इनकम टैक्स मुश्किल से एक सवा लाख करोड़ का आता है और जिनसे लिया जाता है वो सब सर्विस करने वाले लोग टीचर हैं या दूसरे सर्विसेज में है सरकार उनको तनखा देती है एक जेब में दूसरी जेब से निकाल लेती है और इस इनकम टैक्स के कारण कॉर्पोरेट जो हाउसेज हैं उनसे जो कलेक्शन आता है कॉर्पोरेट हाउसेज से जिसको कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं जो इनकम टैक्स का ही भाई है उसको भी मैंने एक दिन जोड़ दिया कॉरपोरेट टैक्स प्लस इनकम टैक्स दोनों जोड़कर जो कुल कलेक्शन है उससे कई गुना ज्यादा कलेक्शन सरकार को हो सकता है अगर सरकार ये इनकम टैक्स को हटा दे कॉरपोरेट टैक्स को हटा दे तो कैसे एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि इनकम टैक्स खत्म कर दो कॉरपोरेट टैक्स खत्म कर दो और हर हिंदुस्तानी को ये कहो कि चाय के एक प्याले के बराबर का पैसा सरकार को दान में दे दे तो मैंने उसका हिसाब निकाला चाय का एक प्याला इस समय पांच रुपए का आता है हर आदमी रोज इतना दान दे दे तो इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स से तीन गुना ज्यादा कलेक्शन होता है तीन गुना ज्यादा और ये कैसे होता है भारत का आदमी दान देता है टैक्स नहीं देता इस देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो दान देते हैं टैक्स नहीं देते मेरे एक मित्र हैं बंबई में रहते हैं हर दिन एक लाख रुपए दान करते हैं और दान करने के बाद खाना खाते हैं जिस दिन वो दान नहीं करते उस दिन खाना छोड़ देते हैं। रोज का नियम है एक लाख रुपए दान करने का लेकिन उन्होंने इनकम टैक्स की चोरी कराने के लिए सत्रह चार्टेड अकाउंटेंट रखे हुए हैं अपने घर में इनकम टैक्स की चोरी कराएं। अब मैं उनसे कहता हूं कि आप बड़े विचित्र आदमी हैं। इनकम टैक्स तो भरेंगे नहीं और दान में हर दिन एक लाख रुपए देते हैं तब वो मुझे कहते हैं राजीव भाई कुपात्रों को दान नहीं दिया जाता इस देश में <laughs> इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कुपात्र है इसलिए इसको एक पैसा नहीं दे सकता मैं दान मैं कितना भी दे सकता हूं हर आदमी की यही भावना है आप देखो इस देश का आदमी दान देने के लिए कितना उतावला है कारगिल युद्ध हुआ तो एक दिन में 480 करोड़ रुपए लोगों ने दान किया एक दिन में में चक्रवात आया लाखों करोड़ों रुपए दान दिया गुजरात में भूकंप आया इतना दान मिला कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुझे अब नहीं चाहिए आप पैसा मत भेजो सरकार ने कहा कि नहीं चाहिए इतना आया अभी बिहार में बाढ़ आई लाइन लग गई दान देने वालों की मतलब क्या है भारत के लोग दान वीर हैं दान देना पसंद करते हैं क्योंकि उनका जो खून है जिनके वो वंशज हैं वो भामाशाह हैं इसलिए दान देना पसंद करते हैं, टैक्स नहीं देते क्योंकि टैक्स में जबरदस्ती सरकार इनकी जेब से निकालती है जबरदस्ती मंजूर नहीं है वो मंदिर में जाके करोड़ों रुपए देके आएंगे अपनी इच्छा से जबरदस्ती एक रुपया भी नहीं देते इस देश में एक बड़ा मंदिर है तिरुपति बालाजी का हर साल तिरुपति बालाजी का जो कुल कलेक्शन है ना वो आंध्र सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बढ़ाए और आंध्र सरकार कर्ज लेती है तिरुपति बालाजी से अपना बजट बनाने के लिए हाँ मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं तिरुपति बालाजी से कर्ज लेके आंध्र में बजट बनता है तो मंदिर का जो दान है वो सरकार से बड़ा हो जाता है कई बार तो हमारे यहां तिरुपति बालाजी जैसे हजारों मंदिर हैं जहां लोग दान देते हैं कई मंदिरों में तो ऐसी व्यवस्था है कि लोगों ने भगवान जी को पार्टनर बनाया हुआ है हाँ उनकी इनकम का जितना आता है पचास प्रतिशत चुपचाप मंदिर में दे आते हैं जिस देश में लोग बिना किसी अपेक्षा के मंदिरों में करोड़ों रुपए दान देते हो उस देश में आप इनकम को टैक्स करें तो कलेक्शन तो होगा नहीं आप एक्सपेंडिचर को टैक्स करने की सोचे तब तो कुछ बात समझ में आती है इनकम को टैक्स क्यों कर रहे हैं खत्म करिए है। और यह इनकम टैक्स अठारह का है हम नहीं चाहते कि ये अब हमारे देश में रहे इनकम टैक्स हट जाए देश बहुत अच्छा हो जाएगा ईमानदार हो जाएगा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा कैसे हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कारण लाखों करोड़ों रुपए का काला धन पैदा होता है वो काला धन इस देश में अर्थव्यवस्था को भी नुकसान करता है और बेईमानी बढ़ाता है 36 लाख करोड़ रूपये का कालाधन है हमारी इकोनोमी में इनकम टैक्स के कारण ये धन को हम सफेद बनाना चाहते हैं सफेद बना के इस देश की अर्थव्यवस्था में लगाना चाहते हैं इसके लिए इनकम टैक्स हटाना चाहते हैं सेंट्रल एक्साइज है। है। हटाना चाहते हैं सेल्स टैक्स हटाना चाहते हैं वैल्यू एडिट टैक्स हटाना चाहते हैं सब टैक्स हटाना चाहते हैं फिर आप बोलेंगे देश चलाने के लिए पैसे कहां से आएंगे उसके लिए हमने हिसाब निकाला है कि भारत के लोग बैंकों के द्वारा जो हर दिन ट्रांजेक्शन करते हैं चेक और ड्राफ्ट से वो एक दिन का ट्रांजेक्शन एक करोड़ रूपये का है एक दिन का साल भर तो का ट्रांजैक्शन करीब 400 लाख करोड़ रुपए का है इस ट्रांजैक्शन पर आप एक परसेंट टैक्स लगा दें 400 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन पर एक परसेंट टैक्स लगा दें तो इनकम टैक्स से ज्यादा हो जाता है दो परसेंट लगा दें तो सरकार के टोटल टैक्स कलेक्शन से डबल हो जाता है तीन लगा दें तो सरकार सोच नहीं सकती उतना हो जाता है और फिर हमारे देश में कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा होता है जो कैश में होता है वो कैश ट्रांजेक्शन को भी अगर आप बैंक के थ्रू कराने लगे अगर आप इनकम टैक्स हटा देंगे तो सारे कैश ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हो जाएंगे किसी को डर नहीं है खर्चा करने में फिर तो वो ट्रांजेक्शन भी अगर आप इसमें ले आए और वो पूरे ट्रांजेक्शन के दो पे टैक्स लगा दें आप तो एक साल का टैक्स कलेक्शन अट्ठारह लाख करोड़ रुपए से ऊपर है जबकि अब ही हमारा कुल टैक्स कलेक्शन 6 लाख करोड़ का है 3 लाख तीन गुना ज्यादा टैक्स हम इकट्ठा कर सकते हैं सब टैक्स हटा दो हर आदमी सुखी हो जाएगा इस देश हर आदमी ईमानदार हो जाए सिर्फ 2 परसेंट ट्रांजेक्शन टैक्स लगाओ और ट्रांजैक्शन टैक्स इकट्ठा करने के लिए बैंकों को अथॉरिटीज दे दो कि बैंक इकट्ठा करके आपको देंगे और कैश ट्रांजेक्शन टैक्स इकट्ठा करने के लिए दुकानदारों को आप अथॉरिटी दे दो वो कैश का इकट्ठा करके दे देंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं दुनिया में जो देशों में एक या दो टैक्स है ना वही देश इस समय सबसे ज्यादा अमीर हैं, करोड़पति हैं, अरबपति और जिन देशों में सबसे ज्यादा टैक्स हैं वो गरीब हैं भुखमरी के शिकार हैं बेईमानी भ्रष्टाचार वहां सबसे ज्यादा तो इस बेईमानी भ्रष्टाचार का परमानेंट सोल्यूशन हम चाहते हैं टैक्स सिस्टम में चेंज होना और इसी तरह से हम एक व्यवस्था चाहते हैं इस देश में वो ये कि अंग्रेजों के समय से जो ये टैक्स लगाए गए उनका लूट अंग्रेज करके ले गए अंग्रेजों के बाद ये जो टैक्स लगाए गए इनकी लूट काले अंग्रेजों ने कर ली गोरे अंग्रेजों ने लूटा वो तो बाहर से आए काले अंग्रेजों ने लूटा जो हमारे ही देश में से निकले और व्यवस्थाओं में जाकर बैठ गए लूट तो दोनों ही लूट है अंग्रेज जो लूट कर ले गए वो धन उन्होंने इंग्लैंड में जमा कर रखा है काले अंग्रेजों ने जो लूटा वो धन स्विटरलैंड में जमा कर रखा है ये दोनों ही धन हमें वापस चाहिए तो आप बोलेंगे अंग्रेजों ने जो धन लूटा है उसका कोई हिसाब निकाला है क्या हमने निकाला है अंग्रेजों ने जो इस देश में से लूट मचाई है पहला अंग्रेज इस देश में आया जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव वहां से लेकर और आखिरी अंग्रेज जो इस देश में से गया माउंट बेटे इसके बीच के जितने भी अंग्रेज लूटकर ले गए धन संपत्ति उसका पूरा हिसाब निकाला वो करीब करीब तीन लाख करोड़ रुपए है उसमें कोहिनूर हीरा भी शामिल है ये धन वो यहां से लेता है। आप बोलेंगे ये वापस आ सकता है बिल्कुल आ सकता है आप में हिम्मत होनी चाहिए यह पैसा वापस आ सकता है कैसे आ सकता है अंग्रेजों ने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करके इस देश को लूटा था और उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ हम मुकदमा कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय अदालत में उनको नंगा कर सकते हैं और उनसे ये पूरा पैसा वसूल सकते हमारी तो कोशिश ये है परम पूजनी स्वामी जी के साथ मेरी इस विषय पर बहुत वार्ता हुई है मैंने स्वामी जी से निवेदन किया था कि दुनिया में पचास देश है जिनको अंग्रेजों ने लूटा आप इन सभी देशों को एक कर दो ये सब अफ्रीका के देश हैं, एशिया के देश हैं इनको एक साथ इकट्ठा कर दो सब मिलके मुकदमा करेंगे अंग्रेजों के खिलाफ और सब अपनी अपनी लूट की रकम इनसे मांग लो और अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से उनको देनी पड़ेगी क्योंकि वो उसे डिस नहीं कर सकते इतने प्रमाण इतने दस्तावेज अभी हमारे पास है कि हम उनको अदालत में नंगा कर देंगे और अदालत ने फैसला दे दिया कि ब्याज के साथ ये पैसा वापस कर दो तो इंग्लैंड बिक जाएगा पूरा भिकारी हो जाएगा हम चाहते हैं यह पैसा वापस आए इसके लिए थोड़ी ताकत चाहिए अंतर्राष्ट्रीय जो जगत है इसमें हमारी हैसियत बढ़ानी पड़ेगी दूसरे देशों को साथ में लेना पड़ेगा फिर यह काम हम करा सकते हैं दूसरा काम क्या करना है अंग्रेजों के जाने के बाद जो आजादी के दौर में लोगों ने लूटा इस देश को नेताओं ने अधिकारियों ने इनको जिनको हम काला अंग्रेज कहते हैं यह धन स्विट्जरलैंड में जमा है और ये धन करीब करीब 110 लाख करोड़ रुपए है गोरे अंग्रेजों ने 250 साल में 300 लाख करोड़ लूटा काले अंग्रेजों ने बासठ साल में एक लाख करोड़ लूट लिया और ये 110 लाख करोड़ स्विट्जरलैंड में और दूसरे देशों के बैंकों में जमा है इस पैसे को भी हम वापस लाना चाहते हैं। और इसके लिए हमारे पास कुछ रास्ते हैं उनमें से एक रास्ता है सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता है हमारी संसद और एक रास्ता है अंतर्राष्ट्रीय अदालत और चौथा रास्ता है दादागिरी स्विट्जरलैंड से थोड़ी सी दादागिरी हम करें वो सारा पैसा हमको दे देगा क्योंकि अमेरिका ने अभी ऐसा किया अमेरिका में एक राष्ट्रपति है बराक ओबामा। वो जीत के आया जीत के आने के बाद उसने नोटिस दे दिया स्विट्जरलैंड की सरकार को और थ्रू यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से नोटिस भिजवा दिया और उसमें पंद्रह दिन का समय दिया कि पंद्रह दिन के अंदर अमेरिका का जितना पैसा स्विट्जरलैंड के बैंक खातों में है ये बता दिया जाए और इस पैसे को अमेरिका को वापस दे दिया जाए नहीं तो स्विट्जरलैंड के खिलाफ कार्यवाही होगी और संयुक्त राष्ट्र में भी होगी अंतर्राष्ट्रीय अदालत में होगी स्विट्जरलैंड की सरकार परेशान हो गई पंद्रह दिन में उन्होंने अमेरिका का 470 अरब डॉलर वापस दे दिया पंद्रह दिन में दे दिया अब बराक ओबामा यह कर सकता है तो हिंदुस्तान क्यों नहीं कर सकता हम भी कर सकते हैं हमारे पास तो कानूनी रास्ता भी है कानूनी रास्ता क्या है हम सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दाखिल करें और उसमें ये कहें कि आजादी के बाद इतने घोटाले हुए हैं आपको मालूम है एक घोटाला हुआ था इस देश में यूरिया घोटाला याद है आपको नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उसमें 133 सौ करोड़ रूपये का पेमेंट किया गया यूरिया का एक दाना भी नहीं आया इस देश में। यही था ना उसकी जांच हुई सीबीआई की तो पता चला एक करोड़ स्विट्जरलैंड में जमा हो गया किसके खाते में जमा हो गया नरसिम्हा राव के बेटे के खाते में जमा हुआ था यह पैसा उनके बेटे के खाते तो सीबीआई ने बेटे को रेड किया उसको पकड़ा गया तो उसने कबूल किया कि हाँ उसके खाते में है तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत फैसला दिया और कहा कि ये जो धन है वो नरसिम्हा राव के बेटे का नहीं है भारत देश के लोगों के करोड़ों की खून पसीने की कमाई का है वो देश का पैसा है राष्ट्रीय संपत्ति है इसलिए इस पैसे को तत्काल भारत में वापस लाया जाए जैसे ही ये आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का इस आदेश की पालना कराने के लिए कोर्ट ने एक टीम बनाई थी वो अधिकारी इस फैसले को लेकर स्विट्जरलैंड गए स्विट्जरलैंड की सरकार ने 133 करोड़ रुपए वापस किया भारत के खजाने में आकर वो फिर से जमा हुआ मेरा यह कहना है कि अगर यूरिया घोटाले का पैसा स्विट्जरलैंड से वापस आ गया तो चारा घोटाले का भी आ सकता है क्यों नहीं आ सकता घोटाला तो घोटाला चारा घोटाले का आ सकता है गेहूं घोटाले का आ सकता है तोप घोटाले का आ सकता है बोफोर्स का आ सकता है चेक पिस्टल घोटाले का आ सकता है आजादी के बाद हजारों हजारों जो घोटाले हुए हैं सबका पैसा आ सकता है बस इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने कहने की जरूरत है और दम के साथ कहने की जरूरत है प्रमाण के साथ कहने की जरूरत है क्यों नहीं मानेगा सुप्रीम कोर्ट कानून है हमारे देश को तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करा सकते हैं यह पैसा आ सकता है स्विट्जरलैंड से दादागिरी करके भी यह पैसा वापस आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करें तो भी यह पैसा वापस आ सकता है और कई देशों को इकट्ठा करके स्विट्जरलैंड से बात करें तो भी ये पैसा आ सकता है माने 110 लाख करोड़ ये हमें वापस लाना है इसके लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है और एक बार हम ये वापस ले आए तो हमारा आत्मविश्वास इतना बढ़ जाएगा कि लंदन से 300 लाख करोड़ लाना आसान हो जाएगा इंग्लैंड के लोग ये कह सकते हैं जी हमारे पास अब नहीं है तो ठीक है तुम्हारे पास नहीं है तो हम दूसरे तरीके से इसको वसूल सकते हैं आप बोलेंगे कैसे वसूल सकते हैं इंग्लैंड की जितनी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं सबकी संपत्ति को एक मिनट में जब्त करेंगे और कहेंगे जाओ यहां से ये तो सब भारत का ऐसे वसूला जा सकता है और इंग्लैंड की कंपनियां दुनिया के पचास देशों में काम कर रही है उनको साथ में लेकर वहां यह करवाया जा सकता है कि तुम भी यही करो अगर उनके पास देने को पैसा नहीं है तो इस तरीके से निकालो और नहीं तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में इंग्लैंड का हिस्सा जो पड़ा हुआ है उनका जो कोष है उसमें से ले सकते हैं तरीके बहुत हैं। हिम्मत चाहिए थोड़ा साहस चाहिए एक बार हिम्मती और साहसी लोग इस देश की सत्ता व्यवस्था में आ जाए शीर्ष व्यवस्था में आ जाए तो हर असंभव काम संभव हो सकता है मेरा ऐसा मानना है दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता हर काम संभव होता है करने वाले में संकल्प कितना बड़ा है महत्व तो इस बात का होता है कल तक दुनिया में हमें ऐसा लगता था कि यह तो हो ही नहीं सकता जैसे अमेरिका में कोई काला आदमी राष्ट्रपति बन ही नहीं सकता कोई मानने को तैयार नहीं था अभी बन गया पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी कभी एक हो, नहीं एक हो ही नहीं सकता अभी दोनों एक हो गए सोवियत संघ जैसा देश जो महाराष्ट्र था वो खंड खंड टूट ही नहीं सकता टूट गया अमेरिका जैसा देश जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति था दिवालिया हो नहीं सकता हो गया अमेरिका के बड़े बड़े बैंक लेमेन ब्रदर सिटी कॉर्प ए एनजेड ब्रिंटलेज स्टैंडर्ड चार्टेड देखते देखते दिवालिया हो गए लोगों के सामने जो कोई सोच नहीं सकता था यूरोप कभी मंदी में आ ही नहीं सकता आ गया तो जब हम दुनिया में बहुत सारी असंभव कल्पनाएं करते हैं और वो हो जाती है तो ये कल्पना भी आज असंभव लगती है कल हो सकती है बस महत्व की बात है कि करने वालों का संकल्प कितना बड़ा है भारत स्वाभिमान अभियान इसी काम के लिए हमने शुरू किया और हमारा सपना है कि 110 लाख करोड़ स्विस बैंकों से वापस आ जाए 300 लाख करोड़ इंग्लैंड से वापस आ जाए 410 लाख करोड़ की रकम इतनी बड़ी है कि इस रकम को हम हिंदुस्तान पे लुटा दें एक एक हिंदुस्तानी को बांट दें तो एक एक हिंदुस्तानी के पास कम से कम कम से कम चार से पांच करोड़ रुपए से ज्यादा आ जाएगा लुटा दें अगर हम उस रकम को और अगर नहीं लुटाएं हिसाब से खर्चा करें गांव का विकास करें तहसीलों का विकास करें इस तरह से खर्चा करें तो पचास लाख करोड़ में ही सारा देश खड़ा हो जाएगा इससे ज्यादा का खर्चा ही नहीं है हर गांव में पीने का पानी हो हर गांव में बिजली हो 24 घंटे बिजली हो हर गांव में स्कूल हो हर गांव में हॉस्पिटल हो हर गांव में डॉक्टर हो हर गांव के गरीब से गरीब बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था हो चिकित्सा स्वास्थ्य की व्यवस्था हो अगर इस हिसाब से खर्चा करें तो मात्र 50 लाख करोड़ चाहिए सारे गांव खड़े हो जाएंगे और रकम तो इतनी बड़ी है हमारे पास फिर क्या करेंगे फिर बाकी पैसे का सोना खरीद लेंगे और रगड़ रगड़ के सड़कों पे बिछाएंगे सब सड़कें सोने की बनाएंगे भूतकाल में यह देश सोने की चिड़िया था भविष्य में भी बनाएंगे वर्तमान ठीक हो जाए तो ये करेंगे दे दो भाई कुछ नौकरी आप ये कहेंगे ये शेख चिल्ली के सपने हैं ये शेख चिल्ली के सपने नहीं है मैं आपको विनम्रतापूर्वक ये कहना चाहता हूं कि हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है और जब करने वाले लग जाते हैं तो वो हकीकत हो जाती है। आज से 150 सौ पौने दो साल पहले नाना साहब पेशवा ने जब सपना देखा कि मैं देश को आजादी दिलाकर रहूंगा तब लोग उनसे कहते थे ये शेख चिल्ली के सपने क्यों देख रहे हो क्योंकि आजादी के लिए कोई तैयार नहीं था जब नाना साहब पेशवा आजादी का सपना देख सकते हैं उस दौर में जब हिंदुस्तानी कोई मुंह नहीं खोल सकता था सड़क पर निकलकर, तो हम तो ये सपना आप देख ही सकते हैं क्योंकि हम तो उनसे ज्यादा बेहतर स्थिति में और मैं मानता हूं कि हर बड़े आदमी ने पहले सपना देखा है फिर उसको हकीकत में बदलने के लिए संकल्प किया है और फिर संकल्प के रास्ते पर चलने के लिए करोड़ों लोगों की फौज खड़ी की है और हर बड़े आदमी का सपना पूरा हुआ है दुनिया के किसी भी बड़े आदमी का इतिहास उठा के देखो आप तो भारत स्वाभिमान भी सपना देख रहा है देश को वैभवशाली बनाने का संपत्तिवान बनाने का देश की गरीबी भुखमरी बेरोजगारी दूर करने का मिटाने का सपना देख रहा है देश की अंग्रेजियत को खत्म करने का व्यवस्थाओं को स्वदेशी बनाने का शिक्षा में परिवर्तन करने का कर व्यवस्था में परिवर्तन करने का कानून व्यवस्था में परिवर्तन करने का प्रशासन व्यवस्था में परिवर्तन करने का हम सपना देख रहे हैं और हम इकट्ठे हो रहे हैं इस एक सपने के आधार पर फिर हम सब मिलकर प्रयास करेंगे प्रयास करेंगे तो कल को यह हकीकत में बदल जाएगा कई बार होता है ना हमारा घर टूट गया फूट गया खंडर हो गया फिर हम घर को बनाना शुरू करते हैं किसी एक कोने से शुरुआत होती है धीरे धीरे पूरा घर बन जाता है वैसे ही ये है कई बार हमारे घर में बहुत गंदगी आ जाती है कचरा आ जाता है कूड़ा आ जाता है फिर हम घर की सफाई शुरू करते हैं एक कोने से सफाई शुरू करते हैं थोड़ी दिन में पूरा घर साफ हो जाता है वैसी ही कुछ स्थिति है कि यह टूटा फूटा भारत कमजोर सा भारत अंग्रेजियत में डूबा हुआ भारत गरीबी भुखमरी बेरोजगारी में डूबा हुआ भारत अच्छा नहीं दिखने वाला भारत आज ऐसा है हम प्रयास करेंगे इसके किसी एक कोने को ठीक करेंगे धीरे धीरे एक दिन पूरा भारत ठीक हो जाएगा वैसे ही है जैसे अपने घर का होता है तो मुझे इसमें कोई असंभावना नहीं लगती मुझे तो पूरी संभावना लगती है और संभावना इसलिए भी लगती है कि भारत स्वाभिमान संगठन अभी छह महीने पहले बना और छह महीने में ही ढाई लाख लोग इसमें आ गए इतनी तेजी के साथ तो कोई संगठन नहीं बढ़ा इस देश में छह महीने में ढाई लाख लोग आ गए और हमें अनुमान है कि अगले छह महीने में ग्यारह लाख हो जाएंगे और चार पांच साल में पांच करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे जिस तेजी के साथ लोग इसमें जुड़ रहे हैं हम बहुत आश्वस्त हैं कि हम ये काम कर पाएंगे और ये काम कराने के लिए राजनेताओं को संसद को राजनीतिक व्यवस्था को दबाव में लाना है और ये सारी व्यवस्था उस दिन दबाव में आ जाएगी जिस दिन हमारे पास उनसे ज्यादा लोग हो जाएंगे राजनीतिक दलों के पास चार करोड़ लोग हैं और वो देश पर शासन कर रहे हैं जिस दिन हमारे पास पांच करोड़ लोग हो जाएंगे हम चाहेंगे वो इस देश पर शासन करेगा हम जिसको चाहेंगे वो इस देश में प्रधानमंत्री बनेगा हम जिसको चाहेंगे वो इस देश में राष्ट्रपति होगा जिस दिन पांच करोड़ हमारे पास हो जाए क्यों क्योंकि प्रजातंत्र में सिर गिने जाते हैं भीड़ किसके पास है वही देखा जाता है नंबर गेम है ये तो 51 परसेंट किसके पास है उसकी जीत है और उसकी चलती है उनके पास चार करोड़ हम लाएंगे पांच करोड़ अब 115 करोड़ में पांच करोड़ नहीं मिलेंगे बहुत आसानी से मिलेंगे जब बैतूल जैसे शहर में हमें इतनी जल्दी इतने सारे लोग मिल गए मेंबरशिप में छोटा सा शहर छोटा सा जिला तो भारत में तो कितना बड़ा इलाका हम ये करेंगे यही हमारा संकल्प और ये संकल्प के साथ हम सपना देख रहे हैं आपसे मैं निवेदन करने आया कि हमारे संकल्प की पूर्ति में आप सब मदद करें तो आप बोलेंगे हम क्या मदद कर सकते हैं आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। आप हमारी शक्ति बन सकते हैं, आप हमारे हाथ बन सकते हैं। कैसे आप हमारे इस संगठन में आ जाइए शामिल हो जाइए ये संगठन का उद्देश्य क्या है मैंने बता दिया व्यवस्था परिवर्तन हमने तय किया है कि अपने लिए हमें सत्ता नहीं चाहिए सिंहासन नहीं चाहिए लेकिन हमने दूसरा संकल्प लिया है कि सत्ता और सिंहासनों पर जो बैठे हुए हैं इनको तो ठीक और दुरुस्त हम करके ही मानेंगे भारत स्वाभिमान कभी चुनाव नहीं लड़ेगा लेकिन चुनाव लड़ने वालों की नाक में नकेल डालकर उनको मथेगा जरूर करेगा हमारा ये हमारा तय है तो आप हमारी शक्ति बनिए इस संगठन में शामिल हो जाइए बहुत आसान तरीका है एक फॉर्म हमारे संगठन का है वो भर दीजिए उसमें नाम पता फोन नंबर आपका हमारे पास आ जाएगा कुछ न्यूनतम शुल्क है वो दे दीजिए हमारे ट्रस्ट का उससे काम चल जाएगा दूसरा जब आप संगठन में शामिल हो जाएंगे तो आपकी ट्रेनिंग होगी कुछ ट्रेनिंग आपकी हरिद्वार में होगी कुछ ट्रेनिंग यहीं पर होगी जब आप हरिद्वार जाएंगे तो स्वामी जी आपको ट्रेनिंग देंगे यहां ट्रेनिंग होगी तो मैं आऊंगा या कोई और पदाधिकारी आएगा तो दोनों तरह से आपको ट्रेन करेंगे और जो नौ विषय हमारे हैं इन नौ विषयों पर आपको इतनी अच्छी ट्रेनिंग देंगे कि आप गांव गांव जाकर इन सब बातों को विस्तार के साथ लोगों को समझा सकेंगे और कन्विंस कर सकेंगे आप जब घूमने लगेंगे गांव गांव तो वातावरण निर्माण होगा उस वातावरण की निर्माण में से जो ऊर्जा निकलेगी वो इस देश को संपूर्ण आजादी दिलाएगी स्वतंत्रता दिलाएगी स्वराज्य की स्थापना कराएगी ये हमें करना है और इसके लिए लक्ष्य तय किया है पांच साल ज्यादा नहीं पांच साल 1914 तक हमें हमारे लक्ष्य की पूर्ति करनी है ऐसा नहीं कि इसको अनंत काल तक चलाना और उम्मीद है कि ये सॉरी 2014 तक 2014 तक इसके लक्ष्य की पूर्ति करनी है अभी 2009 है उम्मीद है कि हो जाएगा क्योंकि तेजी से हम बढ़ रहे हैं और भारत में हम बढ़ रहे हैं ये तो एक बात है ये भारत के बाहर और तेजी से बढ़ रहे हैं भारत के बाहर जो विदेशी जिनको हम एनआरआईज़ कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियंस उनकी संख्या अभी चार करोड़ है अभी दो करोड़ एनआरआईज है दो करोड़ पीआईओ है पीआईओ माने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन दो करोड़ है और एनराइज़ दो करोड़ चार करोड़ है और इनकी ताकत तो आप जानते हैं लक्ष्मी नारायण मित्तल इतनी बड़ी ताकत है कि हिंदुस्तान की कितनी कंपनियों को जेब में रख के चल सकता हुआ तो लक्ष्मी नारायण मित्तल आपको मालूम है भारत स्वाभिमान संगठन के मेंबर हैं सदस्य सबीर भाटिया का नाम सुना आपने जिसने सारी दुनिया को ईमेल करने का तंत्र उपलब्ध करा दिया वो भारत स्वाभिमान के मेंबर है ऐसे भारत के बाहर जो ताकतवर लोग हैं जिनको हम एनआरआईज और पी कहते हैं जिनका एक फोन खड़क जाए तो प्रधानमंत्री कार्यालय ऊपर नीचे होने लगता है वो लोग अब हमारी ताकत बन रहे और बन ही नहीं रहे हैं जो हम चाहते हैं उससे ज्यादा करके दे रहे हैं इंग्लैंड में कुछ एनआरआईज लोग इकट्ठे हुए उन्होंने इतनी जल्दी आपस में फंड इकट्ठा किया कि स्कॉटलैंड में करीब 700 एकड़ का पूरा टापू खरीद के भारत स्वाभिमान को दान में दे दिया 700 एकड़ का पूरा टापू समुद्र के बीच में इंग्लैंड के ही लोगों ने कर दिया अमेरिका में ह्यूस्टन में कुछ भारतवासी इकट्ठे हो गए हैं उन्होंने हजारों हेक्टेयर जमीन ले ली भारत स्वाभिमान के लिए अफ्रीका में भारतवासी खड़े हो रहे हैं नाइजीरिया में सोमालिया में इथियोपिया में रोडेशिया में जिम्बाब्वे में इन सब देशों में भारतवासी हैं वो खड़े हो रहे हैं और हजारों हजारों हेक्टेयर जमीने खरीद के भारत स्वाभिमान के लिए दे रहे हैं एशिया के देशों में हो रहा है तो ये भारत में नहीं भारत के बाहर भी हो रहा है बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत तेजी से ये काम हमारा चल रहा है तो इसलिए उम्मीद है भारत के बाहर जो लोग रहते हैं वो हमसे यही कहते हैं कि आपको हम दूध मांगोगे तो खीर देंगे खीर मांगोगे रबड़ी देंगे क्योंकि आप जो करने की बात कह रहे हो वो बासठ साल में किसी ने कहा नहीं और करने का तो प्रयास किया नहीं बासठ साल आजादी के इस देश में हुए एक संगठन बना था जयप्रकाश जी का जिसने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही थी लेकिन दुर्भाग्य इस देश का यह था कि ढाई तीन साल में वो जितनी तेजी से बड़ा उतनी तेजी से खत्म भी हो गया उसके अलावा कोई संगठन नहीं कोई संस्था नहीं जिसने व्यवस्था परिवर्तन की बात की हो गांधी जी बात करते थे आजादी के पहले आजादी के बाद नहीं तो आजादी के बाद अगर लोगों को लगता है कि आपका ही संगठन है भारत स्वाभिमान जो ये बात कह रहा है कि व्यवस्था बदलनी चाहिए सत्ता बदलने से अब कोई फायदा नहीं है व्यवस्था में बदलाव होना चाहिए तो मुझे उम्मीद लग रही है कि हम ये कर पाएंगे बाहर भारत में भारत से बाहर रहने वाले जो भारतवासी हैं ना उनका दिल आपसे ज्यादा धड़कता है इस देश के वो बोलते हैं कि आप बताइए करना क्या है हमने एक योजना बनाई है और भारत के बाहर रहने वाले भारतवासियों से उस पर बात कर रहे हैं एक एक भारतवासी जैसे एल मित्तल है सबीर भाटिया है एक्स वाई जेड इनको हम कह रहे हैं कि आप 100, सौ दो दो सौ तीन तीन सो को गोद ले लो हजार गांवों को गोद ले लो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से और इन हजार गांवों को एक एक व्यक्ति गोद लेके इनको खड़ा कर दे इनकी व्यवस्थाओं को ठीक कर दे गरीबी भुखमरी बेकारी रोजगार की व्यवस्थाओं को ठीक कर दे तो बिना सरकार की मदद के ही देश खड़ा हो जाता है और वो तैयार हैं आपको सुनकर हैरानी होगी हर दिन 500 ईमेल आते हैं भारत स्वाभिमान के नाम से विदेशों से 500 ईमेल और मैं उनको छांटने में ही व्यस्त रहता हूं कि किसको क्या जवाब देना सब ईमेल में एक ही बात है आप बोलो करना क्या है सौ गांव मेरी तरफ से कोई कहता हजार गांव मेरी तरफ से कोई कहता दो गांव मेरी तरफ से तैयार बैठे हैं लोग बस वो कह रहे हैं आदेश है आपका जिस दिन मिलेगा हम लग जाएंगे और स्वामी जी ने कह रखा है कि बस अभी थोड़ा सब्र करो 5 जनवरी 2010 तक उसके बाद ये सारी चीजें बहुत तेजी से होने की तैयारी में है तो हम तो उम्मीद बहुत आशा बहुत लेके इस काम में चल रहे हैं 200 प्रतिशत मुझे उम्मीद है आशा है कि ये काम होने वाला है आपके सामने मैं यही कहने आया हूं कि काम तो ये होने वाला है अब आप निमित्त बने तो भविष्य आपको इतिहास में याद रखेगा काम तो होने वाले आप निमित्त नहीं बनेंगे तो इतिहास आपको वैसे ही याद रखेगा जैसे मीर जाफर को याद करते हैं, अमी चंद और जयचंद को याद करते हैं। और आप निमित्त तो बन गए तो भविष्य का इतिहास आपको ऐसे याद करेगा जैसे भगत सिंह को उधम सिंह को चंद्रशेखर को सुभाष चंद्र बोस को तांत्या टोपे को हम याद करते हैं। और ये होना क्यों है क्योंकि ईश्वर की कोई योजना है ये हमारी नहीं है हम तो मानते ही नहीं कि हम में कोई अकल और बुद्धि है हम तो मानते हैं कि वो ऊपर वाला है जो हमको अकल दे रहा है ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, ऐसे बोलो इस रास्ते पे चलो नए नए विचार आते हैं नई नई बातें दिमाग में आती हैं वो मैं मानता हूं कि ईश्वर की कोई योजना है शायद ईश्वर कुछ हमसे करवाना चाहता है या पुराने समय में हम लोग कहीं कुछ करने की तैयारी में लगे हुए लोग थे जो काम नहीं पूरा होन पाने पर मर गए सहध, शहीद हो गए स्वर्गवासी हो गए अब वो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए फिर इकट्ठे हो गए ऐसे ही लगता है मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि भारत स्वाभिमान में एक एक कार्यकर्ता एक एक सदस्य जो शामिल हो रहा है ये भूतकाल की कोई शहीद आत्मा है जो कोई अधूरे काम को पूरा करने के लिए फिर आई हर बार मुझे ऐसा ही लगता है वरना कहां, कहां एक दूसरे से बिल्कुल अनजान भिन्न प्रकृति के लोग सब एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। करोड़पति भी हो रहे हैं रोडपति भी हो रहे हैं सब एक साथ मिलके आ रहे हैं योग कर रहे हैं प्राणायाम कर रहे करवा रहे तो शायद ईश्वर की कोई योजना है और भारत माता का कुछ अच्छा होने जा रहा है वो ईश्वर की योजना है वही करवा रहा है हमें तो उसने निमित्त बना दिया है और आप अगर अपने को ये मान के चलते हैं कि आप इस योजना में निमित्त मात्र हैं तो करने का अहंकार आप में नहीं आएगा और शायद इस काम को आप कर जाएंगे करने का अहंकार जिस दिन आ जाता है काम पीछे छूट जाता है अहंकार आगे चला जाता है हम मान के चले कि हम तो निमित्त हैं करवाने वाला तो कोई और है योजना बनाने वाला तो कोई और है वो हमारी मदद के लिए खड़ा है तो यही कहकर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप निमित्त मात्र ही इस संगठन से जुड़ें हमारी संख्या इस संगठन की इतनी बढ़े कि पूरे मध्य प्रदेश में आदर्श बने परम पूजनीय स्वामी जी ने घोषणा की है कि जिन जिलों में 1100 से ज्यादा सदस्य बनेंगे भारत स्वाभिमान के विशिष्ट उनमें ही मैं पहले जाऊंगा तो बैतूल एक ऐसा जिला है जहाँ ये संभावना दिख रही है और आप इसको अगले छह महीने में पूरा कर देंगे ऐसा विश्वास मुझे यह है आप जितने बैठे हैं आप ही हो जाएंगे तब ये योजना तुरंत पूरी हो जाए तो आप इस दृष्टि से सोच के चलें, हमारे सदस्य बने इस संगठन में शामिल हो और दूसरा एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं वो ये कि इस पूरे अभियान में हम किसी के सामने आदर्श प्रस्तुत कर सके अपने आप को तो हर व्यक्ति हमारी बात मानेगा हम अगर आदर्श अपने जीवन में नहीं बना सकते तो कोई हमारी बात नहीं मानेगा एक काम तो हम सामूहिक रूप से करेंगे संगठन के रूप में वो ये है कि स्विस बैंक का पैसा लाना टैक्स सिस्टम को बदलवाना एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना सब सिस्टम को बदलने का काम सामूहिक है वो हम साथ में करेंगे उसके लिए राजनैतिक लड़ाई लड़नी पड़ेगी वो भी लड़ेंगे लेकिन एक काम व्यक्तिगत भी है वो भी हमें करना पड़ेगा तभी सामूहिक करने की ताकत हमें पैदा होगी व्यक्तिगत काम क्या करना है जिस काम को हम अपेक्षा करते हैं दूसरे करें उसको पहले हम खुद करें तभी हमारी बात कोई मानेगा तो आप अपने जीवन में कुछ व्यक्तिगत आदर्श प्रस्तुत करें यह मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है तो आप क्या कर सकते हैं भारत स्वाभिमान का एक सूत्र वाक्य है जीवन में जितना बन सके उतना सादगी रखो विचारों में जितना हो सके उतनी ऊंचाई रखो ये भारत स्वाभिमान मान के चलता है आप भी अपने जीवन में इसको ठोक बजाकर धारण करें अपने जीवन में सादगी लाएं, कम से कम खर्चे में जीवन चलाएं। क्योंकि देश को बड़ा करना है तो अपने को छोटा बनाना पड़ता है तभी देश बड़ा होता है हम अपने को छोटा कैसे बना सकते हैं देश के ऊपर बहुत सारा कर्जा है आप जानते हैं सरकार ने उदारीकरण और वैश्वीकरण की नीतियों के कारण इस देश को उधारीकरण में फंसा दिया जिस भारत पर एक पैसे का विदेशी कर्ज नहीं था इस समय भारत पर 18 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज हो गया कर्ज जब ज्यादा हो जाता है देश पर तो इसका ब्याज ज्यादा देना पड़ता है ब्याज देने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है नया कर्ज लेने के लिए रुपए की कीमत गिरानी पड़ती है कीमत गिराने से विदेशी मुद्रा भंडार पर असर पड़ता है हमारा निर्यात बहुत कम होता जाता है आयात का खर्चा बढ़ता जाता है निर्यात आयात का घाटा जो हो तो वो नया कर्ज लेने के लिए हमको मजबूर करता है और हम एक दुष्चक्र में फंस जाते हैं। इस दुष्चक्र से देश देश को निकालिए कैसे निकालेंगे हमारे देश पर अगर कर्जा बढ़ गया है इस देश को दुष्चक्र से निकालना है तो इसका सरल उपाय है कि जब घर पर कर्जा बढ़ जाता है तो घर का खर्चा कम किया जाता है तो देश पर कर्जा बढ़ गया है देश का खर्चा कम करिए अपनी जिंदगी से उसकी शुरुआत करिए अपनी जिंदगी से खर्चे कम करिए फालतू खर्चे मिटा दीजिए जितना फालतू खर्चा आप कम करेंगे पैसा उतना ही बचत में ज्यादा होगा और देश की बचत जितनी बढ़ेगी विकास के लिए पूंजी वहीं से ज्यादा मिलेगी हमारी सरकार बार बार पूंजी का रोना रोती है कि हमारे पास पूंजी नहीं है पूंजी नहीं है पूंजी देश में उपलब्ध करानी है तो बचत बढ़ाकर सबसे आसानी से उपलब्ध हो सकती है बचत बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि लोगों के खर्चे कम से कम करा दिए जाएं। खर्चे कम कराने का एक ही तरीका है कि आप अपने जीवन में सादगी लाएं, फालतू खर्चे ना करें कहां से शुरू करें सवेरे से शाम तक अपने जीवन में देखें क्या क्या फालतू खर्चे कर रहे हैं उसको कम करें सबसे बड़ा फालतू खर्चा इस देश में है चाय कॉफी का एक साल में 90,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर देते हैं चाय और कॉफी पीने में आप सोचिए कितनी बड़ी रकम यह पीना बंद करें 90,000 करोड़ देश का बचेगा आप बोलेंगे चाय कॉफी पीना छूटता नहीं है छोड़ना बहुत आसान है संकल्प ले लीजिए जीवन में कुछ भी चीज बदलती आप तय कर लीजिए चाय कॉफी बंद कर देंगे दो फायदे हैं एक तो आपके शरीर को दूसरा देश को आपके शरीर को क्या फायदा है कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा कब्जियत एसिडिटी कम हो जाएगी पेट की एसिडिटी कम होगी तो ब्लड की एसिडिटी कम हो जाएगी रक्त की एसिडिटी कम हुई तो अस्सी बीमारियों से बचेंगे आप चाय कॉफी पीने से अस्सी बीमारियां आती है इसलिए छोड़ दीजिए आप बोलेंगे फिर क्या पिए दूध पीजिए लस्सी पीजिए गन्ने का रस पीजिए संतरे का रस पीजिए मुसम्मी का रस पीजिए आंवले का रस पीजिए लौकी का रस पीजिए एलोवेरा का रस पीजिए टमाटर का रस पीजिए गाजर का रस पीजिए कुछ कमी है क्या आपने पास और चाय कॉफी इसलिए भी बंद करिए कि अंग्रेजों ने चलाई थी इस देश में चाय और कॉफी और इसी से गुलाम बनाया था पूरे देश को आपको मालूम है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले चाय ही बेची थी इस देश में और फोकट में पिलाई थी पहले चाय फिर हमारी आदत इतनी खराब हो गई कि खरीद के पीना शुरू कर दिया तो बंद कर दीजिए ये चाय कॉफी दूध पी लीजिए मैंने एक दिन हिसाब निकाला सब हिंदुस्तानी चाय कॉफी छोड़े और दूध पिए और नब्बे हजार करोड़ का दूध ज्यादा बिके तो 20 करोड़ गाय या भैंस पालनी पड़ेगी तब ये दूध पैदा होगा और बीस करोड़ गाय भैंस पालनी है तो सारे कतल बंद करने पड़ेंगे तभी ये हो पाएगा कतल खाने बंद होंगे तो मांस निर्यात बंद होगा पशुओं की जान बचेगी उनकी दुआएं मिलेंगी हमारा काम आसान होगा दूसरा पशुओं का गोबर और मूत्र खाद के रूप में देश के काम आएगा चार से पांच लाख करोड़ की खाद हम बना सकते हैं बीस करोड़ जानवरों के गोबर से और दो से ढाई लाख करोड़ का कीटनाशक बना सकते हैं बीस करोड़ जानवरों के पेशाब से माने कुल मिलाकर छह से सात लाख करोड़ की आमदनी देश की बढ़ा सकते हैं जानवरों को बचा करके और डीजल पेट्रोल का जो खर्चा ट्रैक्टर में हो रहा है खेत जोतने के लिए उनके लिए बैलों की उपलब्धता करा सकते हैं गाय और भैंस की संख्या बढ़ा करके इतने फायदे होते हैं पूरे देश को अगर आप चाय कॉफी छोड़ते हैं तो, तो छोड़ दीजिए आसान है फिर आप बोलेंगे तो कैसे छूटेगी जिनको चाय कॉफी की बहुत लत है उनके लिए बताता हूं कि पानी को खूब गर्म करिए तुलसी पत्ता डाल दीजिए उसमें धनिया पत्ता डाल दीजिए पुदीना पत्ता डाल दीजिए नींबू निचोड़ दीजिए और खूब उबाल के थोड़ा गुड़ मिला के उसको पी लीजिए वो चाय का बहुत अच्छा विकल्प है या अर्जुन की छाल ले आइए बाजार में मिलती है बीस रूपए किलो में आती है चाय तो डेढ़ सौ किलो की है अर्जुन की छाल का पाउडर डाल के उबाल के उसको पी लीजिए या तो कोई काढ़ा बना के पी लीजिए या तो दिव्य पे एक आता है पतंजलि योग पीठ का वो चाय कॉफी की तरह से पी लीजिए कुछ नहीं कर सकते तो खाली पानी को तुलसी पत्ता डाल के उबाल के पी लीजिए खाली पानी उबाल के पी लीजिए बहुत सारे विकल्प हमारे पास हैं। तय करिए संकल्प के रूप पैसा बचाइए देश का देश को जरूरत है आपके पैसे की इसी तरह से कुछ फालतू पैसा खर्च हो रहा है टूथपेस्ट करने में सवेरे ही सवेरे आप दांत घिसते हैं पेस्ट और ब्रश इस्तेमाल करते हैं हजारों करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है देश का ये बंद कर दीजिए दातुन करिए नीम का दातुन बबूल का दातुन करंज का दातुन पाखड़ का दातुन सभी दातुन टैक्स फ्री हैं कॉस्ट फ्री हैं किसी भी दातुन का साइड इफेक्ट नहीं है और एक्सपायरी डेट नहीं है और हर दातून हर जगह मौजूद है दांत भी साफ होंगे मसूड़े मजबूत बनेंगे मुफत में काम आपका हो जाएगा नहीं तो दंतमंजन कर लीजिए दंतमंजन टूथपेस्ट से सस्ते आते हैं। टूथपेस्ट कितने महंगे पड़ते हैं आप सोचिए मैंने एक आदमी की जिंदगी का हिसाब निकाला पंद्रह साल की उम्र से कोई आदमी पेस्ट करना शुरू करे और पिचहत्तर साल तक पेस्ट करता रहे माने साठ साल उसने जिंदगी का टूथपेस्ट किया एक लाख छियालीस उसने खर्च कर दिया एक आदमी खाली टूथपेस्ट करने और होता कैसे है एक पेस्ट आता है सौ ग्राम तीस रुपए का तो एक किलो हो गया तीन सौ रुपए का टूथपेस्ट तो काजू से महंगा है काजू दो सौ रुपए किलो टूथपेस्ट तीन सौ रुपए किलो गाय का घी डेढ़ सौ रुपए किलो टूथपेस्ट तीन सौ रुपए किलो और हम कैसे मूर्ख लोग हैं गाय का घी तो रोटी पे लगा के खाते है सस्ता है टूथपेस्ट जो महंगा है उसको रगड़ के वॉश मशीन में थूकते और सोचते हैं बड़े स्मार्ट है तो मैं कहता हूं और स्मार्ट बनो वो कहते हैं क्या करें मैं कहता हूं ये पेस्ट को थूकते क्यों हूं? इसी को रोटी पे लगा लगा के खाओ क्योंकि घी से तो महंगा है तो ये मूर्खता मत करो बंद करो ये सब पेस्ट और आपको एक गंभीर बात बताता हूं मैंने भारत की प्रयोगशालाओं में कॉलगेट का क्लोजअप का पेप्सोडेंट का सिवाका का फोरेंस का सब टूथपेस्टों का परीक्षण करवाया और पता यह चला कि हर प्रयोगशाला बोलती है कि ये टूथपेस्ट जानवरों की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं कोई गाय की हड्डियों से बनता है कोई भैंस की हड्डियों से कोई बकरे बकरियों की हड्डियों से कुछ टूथपेस्ट सुअर की हड्डियों के पाउडर से बनते हैं अब हम हिंदुस्तानी सवेरे ही सवेरे जानवरों की हड्डियों के पाउडर को मुंह में रगड़ते हैं और फिर मानते हैं कि हम तो हिंदू हैं कैसे हिंदू हैं बताइए बंद करिए इनको और सबसे खराब बात जो टूथपेस्ट की आपको पता होनी चाहिए वो ये कि सभी टूथपेस्ट में झाग बनता है झाग बनाने के लिए केमिकल डालना पड़ता है वो केमिकल वही है जो शेविंग क्रीम में डालना पड़ता है डिटर्जेंट पाउडर में डालना पड़ता है डिटर्जेंट सोप में डालना पड़ता है वही केमिकल टूथपेस्ट में डालना पड़ता है उस केमिकल का नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट और ये कैंसर करता है इसलिए पेस्ट मत करिए दंतमंजन करिए दातुन करिए पैसा बचेगा देश का इसी तरह से फालतू खर्चा मत करिए शेविंग क्रीम लगाने में भाइयों से निवेदन है कि दाढ़ी बनाए शेविंग क्रीम इस्तेमाल न करें बहुत पैसा बचेगा देश का फिर आप बोलेंगे क्या करें स्वामी रामदेव जी हो जाए दाढ़ी बढ़ाए शेविंग करना ही ना पड़े और अगर शेव करना ही है तो बिना शेविंग क्रीम के दाढ़ी बनाए तो तरीका क्या है थोड़ा गरम पानी ले लें चेहरे पे मालिश कर लें थोड़ा दूध ले लें चेहरे पे लगाएं, और रेजर चलाएं बहुत क्लीन शेव बनती है थोड़ा दही ले लें दही लगाएं और दाढ़ी बनाए बहुत अच्छी दाढ़ी बनती थोड़ा तेल ले लें ले, पानी में तेल मिला के चेहरे पे लगाएं रेजर चलाएं, बहुत क्लीन शेप बनती है मैं 10 साल से ये करता हूं और इसके चार फायदे हैं पहला फायदा है ब्लेड का खर्चा कम होता है आप अगर दूध लगाते हैं दही लगाते हैं तो चेहरे में चिकनाई आती है तो रेजर आसानी से चलता है तो ब्लेड कम घिसता है तो ब्लेड की बचत हो गई दूसरा फायदा दूध दही लगाए तो गंदगी निकल जाती है चेहरा साफ हो जाता है चेहरा साफ होता है तो चमकता है और चेहरा चमकेगा तो आप सब स्मार्ट हो जाएंगे फोकट में स्मार्ट बनने का फॉर्मूला बता रहा हूं कल से शुरू कर दीजिए और आप अकेले मत करिए दूसरों को बताइए कि दाढ़ी दूध से बनाओ दाढ़ी दही से बनाओ तेल से बनाओ शेविंग क्रीम का खर्चा बचाओ हजारों करोड़ बचता है और माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप क्रीम पाउडर लिपस्टिक मत लगाओ बहुत पैसा खर्च हो रहा है बहुत खर्चा है फेयर एंड लवली एक क्रीम आती है पच्चीस ग्राम चालीस रुपए की 50 ग्राम 80 की 100 ग्राम 160 की 1 किलो सोलह रुपए की अब सोलह रुपए किलो की क्रीम लगाए उससे अच्छा है चार किलो बादाम खरीद के खाए और वो क्रीम आप एक किलो लगाना या 100 किलो जिंदगी में गोरापन कभी नहीं आएगा ये झूठ बोलते हैं फेयर एंड लवली गोरेपन की क्रीम एक भैंस को मैंने चार साल लगा के देख लिया वो अभी तक काली की काली दुनिया में कोई काला गोरा नहीं हुआ फेयर एंड लवली से जो फेयर एंड लवली से काले गोरे हो जाते हैं तो अफ्रीका में तो कोई काला रहना नहीं चाहिए उल्लू बनाते हैं आपको छोड़िए इसको बेकार है इसको छोड़ेंगे दूसरी क्रीम छोड़ेंगे कॉस्मेटिक्स छोड़ेंगे साल में छप्पन हजार करोड़ रुपए देश का बचता है और अंग्रेजी दवाएं छोड़ दें खरीदना तो छह लाख साठ हजार करोड़ रुपए बचता है पैरासीटामोल स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन बेरालगन, बूटाजोन ऑक्सीफिन बूटाजोन एस्परिन कोल्डारिन एनासिन ये सारी अंग्रेजी दवाएं अगर छोड़ दें तो लगभग साढ़े छह लाख करोड़ रुपए देश का बचता है तो आप बोलेंगे इनको कैसे छोड़ सकते हैं बहुत आसान काम है बीमार पड़ना बंद कर दो सब दवाएं छूट जाएंगी आप बोलेंगे ये कौन सा तरीका है यहां रोज प्राणायाम करो योग करो बीमार पड़ोगे ही नहीं क्योंकि स्वामी रामदेव जी ने सारी दुनिया को यही सिखा दिया आपको मालूम है स्वामी जी कब से बीमार नहीं पड़े एक दिन मैंने पूछा तो कह रहे थे कि जब से गुरुकुल छोड़ा तब से बीमार नहीं पड़ा गुरुकुल छोड़े सालों साल हो गए पच्चीस साल से ज्यादा हो गए क्यों नहीं पड़े तो कहते रोज प्राणायाम करता हूं रोज योग करता हूं बीमार होने का सवाल ही नहीं बात पित्त कफ तीनों संतुलित रहता है प्राणायाम करने से तो स्वामी रामदेव जी कर सकते हैं आप भी कर सकते अखबार वाले कई बार जो है ना मुझे फोन करते हैं। अखबार वाले बड़े टेढ़े लोग होते हैं वो कहते राजीव भाई एक खबर हमें नहीं मिली आज तक बाबा कब बीमार पड़ा खबर चाहिए उनको और वो कहते हैं हम फ्रंट पेज पर पे छापना चाहते हैं मैंने कहा जिंदगी भर इंतजार करो ये खबर कभी नहीं आएगी आपके आने ही वाली नहीं क्योंकि वो बीमार पड़ने वाले नहीं क्योंकि रोज या प्राणायाम जो आदमी करे योग करे बीमार पड़ ही नहीं सकता तो आप भी प्राणायाम करो योग करो बैतूल में अच्छी कक्षाएं लगती हैं कई योग शिक्षक यहां सिखाते हैं और निःशुल्क सिखाते हैं और घर घर जाके आपको ढो के लाते हैं क्या मुश्किल है आपको थोड़ा आलत से थोड़ी तंद्रा दूर कर दो इकट्ठे होना शुरू हो जाओ पार्कों में इकट्ठे हो जाओ स्कूल में इकट्ठे हो जाओ कहीं भी इकट्ठे हो जाओ सीख लो उनसे दूसरों को सिखा दो ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है का सीख लो कपाल भाती सीख लो अनुलोम विलोम सीख लो उदगीत सीख लो प्रणव सीख लो सात आठ प्राणायाम स्वामी जी बताते हैं और रोज आधा पौना घंटे करना शुरू कर दो एक ही दिन में कोई सीख सकता है आप तो टीवी के सामने बैठकर ही सीख सकते हैं इतने सरल तरीके से सिखाया जाता है बस करना शुरू कर दो तो बीमारी गायब और कभी गलती से बीमारी आ जाए तो आयुर्वेद चिकित्सा के केंद्र खुले हुए हैं जगह जगह पतंजलि योग पीठ के सेवा केंद्र चल रहे हैं वहां वैद्य बैठे हुए हैं उनसे जाके परामर्श ले लो सारा परामर्श निःशुल्क है कोई फीस वो लेते नहीं है दवा लेनी है तो ले लो नहीं लेनी तो रसोई घर की अपनी दवा कर लो रसोई घर में सब दवाएं हैं, जीरा है धनिया है मैथी है काली मिर्च है फिर आपकी सब तरह की खाने पीने की सब्जियां हैं दालें हैं फिर शहद है फिर घी है ये सब दवाएं हैं आपके पास इनका उपयोग करना सीख लो आप बोलोगे जी पता कैसे चलेगा बहुत अच्छी एक पुस्तक लिखी है आचार्य बालकृष्ण जी ने वो सभी सेवा केंद्रों पे मिलती है वो खरीद लो जड़ी बूटी रहस्य उस पुस्तक का नाम है सब जानकारी उसमें दी गई है हर छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी आपको सुनकर हैरानी होगी कि कई बड़ी बीमारियां इतनी बड़ी है कि एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं कि अब ये हम कर नहीं सकते एक नाम लेके बताता हूं किडनी फेलियर दोनों किडनी एक साथ फेल कर जाती हैं। एलोपैथी के डॉक्टर हाथ उठा देते हैं वो कहते हैं जी या तो किडनी ट्रांसप्लांट करो नहीं तो मरने का इंतजार करो डायलिसिस थोड़े दिन करते हैं उसके बाद डायलिसिस की भी लिमिट टूट जाती है अब जड़ी बूटी रहस्य में इसके लिए इतनी अक्सिर दवा है जिसका मैंने हजारों मरीजों पर इस्तेमाल करके देखा पीपल के पत्ते का रस नीम के पत्ते का रस सवेरे और शाम आधा आधा कप या चौथाई चौथाई कप किसी भी किडनी पेशेंट को पिला दो तीन महीने में फिर वैसे ही भागने लगता है जो बीमारी के पहले था अब यह बताओ पीपल कहा नहीं मिलता और यह बताओ नीम कहां नहीं मिलता अब पीपल और नीम के पत्ते के रस से इतना बड़ा चमत्कार हो जाता है तो ऐसे एक दो नहीं लाखों चमत्कार हैं आयुर्वेद में बस इसको जानने की जरूरत है तो मेरा तो निवेदन है कि अपने योग शिक्षकों से पूछ पूछकर जानना शुरू कर दो नहीं तो पुस्तकें हैं उनको पढ़ पढ़कर जानना शुरू कर दो अपने जीवन में प्रयोग करो दूसरों को बताओ तो बीमार नहीं पड़ो तो चिकित्सा का साढ़े छह लाख करोड़ का खर्चा बचे और एक आखिरी निवेदन कहना चाहता हूं उनसे जो खेती करते हैं और किसान है और यहां बैठे हुए उनसे निवेदन है कि वो भी अपना खर्चा बचाए यूरिया डीएपी सुपरफॉस्फेट जो खेत में आप डालते हो लाखों करोड़ों का खर्चा इसमें भी है एक साल में चार लाख अस्सी हजार करोड़ रुपए खर्च होता है जब यूरिया हम खेत में डाल देते हैं। ये खर्चा बचाओ और इसके स्थान पर गाय का गोबर भैंस का गोबर खेतों में डालना शुरू करो आप शिकायत करोगे कि गाय भैंस के गोबर से उपज कम मिलती है मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं भरपूर उपज मिलती है। बस डालने का तरीका मालूम होना चाहिए अभी बहुत सारे किसान क्या करते हैं गाय बैल भैंस का गोबर सूखाते हैं तीन तीन महीने चार चार महीने सूखता है सूखने के बाद खेत में डालते हैं इससे उपज नहीं मिलेगी उपज अगर लेनी है अच्छी उत्पादन ज्यादा लेना है तो गोबर को गीला करके डालो खेत में बस इतनी सी बात है गोबर जब गीला डालते हैं तो जीवाणुओं की संख्या करोड़ों में होती है जब गोबर सूखा डालते हैं तो जीवाणुओं की संख्या सैकड़ों में होती है खेत की मिट्टी में सारा खेल जीवाणु करते हैं उनकी संख्या जितनी ज्यादा आप बढ़ा दोगे उत्पादन उतना ही खेत में ज्यादा मिलेगा हमारे देश में 50,000 से ज्यादा किसान हैं जो गाय बैल भैंस का गोबर गीला करके खेत में डालते हैं और करोड़ों किसान हैं जो सूखा डालते हैं दोनों का तुलना करता हूं जो किसान गाय बैल भैंस का गोबर गीला करके डालते हैं उनके एक एकड़ खेत में 90 मीट्रिक टन गन्ना पैदा होता है और जो सूखा डालते हैं उनके खेत में पच्चीस मीट्रिक टन से ज्यादा गन्ना कभी पैदा ही नहीं होता जो किसान सूखा गोबर डालते हैं उनके खेत में 12 कुंटल गेहूं होता है जो गीला करके डालते हैं उनके खेत में 25 कुंटल गेहूं होता है जो किसान सूखा गोबर डालते हैं उनके खेत में ढाई कुंटल कपास होता है एक एकड़ में और जो गीला करके डालते हैं उनको सात कुंटल कपास होता है एक एकड़ में हरेक उत्पादन ज्यादा मिलता है गोबर को गीला करके डालो बस अब गीला कैसे करना है गोबर ले लो गाय का मूत्र ले लो भैंस का ले लो बैल का ले लो कोई भी जानवर का गोबर और मूत्र ले लो मूत्र में गीला करो पहले 10 किलो गोबर 10 लीटर मूत्र मिला लो आपस में फिर एक किलो गुड़ डाल दो एक किलो किसी भी दाल का आटा डाल दो मूंग की दाल अड़ुद की दाल मूंग मसूर की दाल अरेर की दाल और एक किलो खेत की मेण की मिट्टी उसमें डाल दो ये पांचों चीजों को मिलाकर एक ड्रम में रख दो पंद्रह दिन तक रखना पंद्रह दिन में ये खाद तैयार हो जाएगा फिर इसमें 200 लीटर पानी मिलाना पानी मिला के जो घोल तैयार हुआ ये खेत की मिट्टी में छिड़क दो उत्पादन जबरदस्त आएगा बहुत उत्पादन आएगा अब अगर खेत खाली है तो सीधे छिड़क दो और खेत में फसल खड़ी है तो पानी जब खेत में लगाते हो तो पानी में मिला दो तो सब पौधों की जड़ों को यह मिल जाएगा अब ये जो गोबर गोमूत्र गुड़ दाल का आटा और मिट्टी का घोल है इसमें क्या है इसमें कैल्शियम है नाइट्रोजन है फास्फोरस है पोटाश है आयरन है सल्फर है मैग्नीशियम है मैग्नीज है कोबोल्ट है सिलिकॉन है 18 सूक्ष्म पोषक तत्व तो हैं इस खाद में और इतने ही तत्वों की जरूरत है मिट्टी को और जो जरूरत आप मिट्टी की पूरी कर दे तो मिट्टी तो सोना देती है ये मोटी सी बात है तो किसान लोग इस तरह से खेती करना शुरू करें खाद का यूरिया डीएपी का चार लाख अस्सी हजार करोड़ का खर्चा बचेगा और खेत में कभी कीड़ा आ जाए तो कीड़े को मारने के लिए गाय का मूत्र स्प्रे कर दो कीड़ा भाग जाएगा एक बार में। और ज्यादा मजबूत कीड़ा आ जाए जो नहीं भागे तो उसके लिए ऐसा करो कि गाय के मूत्र में बीस लीटर गाय के मूत्र में दो किलो नीम के पत्ते की चट्टी मिला दो दो ढाई किलो धतूरे के पत्ते की चटनी मिला दो ढाई किलो आकड़ा के पत्ते की चटनी मिला दो ढाई किलो सीताफल के पत्ते की चटनी मिला दो आधा पौन किलो तंबाकू के पत्ते की चटनी मिला दो वो सारे पत्तों की चटनी बना के गोमूत्र में मिला दो जिनको गाय नहीं खाती बस इतना याद रखो कितने भी तरह के पत्ते जिनको गाय नहीं खाती उनको पीस के गोमूत्र में मिला दो मूत्र को उबाल लो उबाल के उसमें पानी मिला दो 200-250 लीटर अब यह घोल तैयार हुआ इसको खेत में स्प्रे कर दो खराब से खराब कीड़ा 48 घंटे में या तो मर जाएगा या भाग जाएगा एक पैसा भी आपको बाजार में जाके खर्च करने की जरूरत नहीं तो किसान खेती में खर्चा बचाए शहर में रहने वाले परिवार का खर्चा बचाए कुल मिलाकर देश में 15-20 लाख करोड़ रुपए अगर हमने बचत कर ली तो इसी से सेविंग्स हमारी बढ़ जाएगी डोमेस्टिक सेविंग और उसके बढ़ते ही पूंजी की कमी पूरी हो जाएगी और पूंजी की कमी पूरा हुआ तो हमें कटोरा लेके दूसरों से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी हम स्वदेशी और स्वाभिमानी राष्ट्र अपने को बना पाएंगे जो स्वावलंबी होता है वही स्वाभिमानी हो सकता है तो इस भारत को एक स्वाभिमानी देश बनाना है स्वावलंबी बनाना है स्वदेशी बनाना है स्वयंपूर्ण बनाना है वैभवशाली बनाना है समृद्धशाली बनाना है संपत्तिवान बनाना है गरीबी भुखमरी बेकारी मिटाना है ये सब करने के लिए भारत स्वाभिमान का अभियान है आप सब मिलकर इसमें सहयोग करेंगे तो जरूर ऐसा भारत बनेगा जिसका सपना हमारे शहीदों ने देखा था महापुरुषों ने देखा था और आज हम देख रहे हैं यही कहकर मैं मेरे व्याख्यान को समाप्त करना चाहता हूँ आपको आभार व्यक्त करता हूँ धन्यवाद देता हूँ आपने शांति से सुना जो कुछ मैंने कहा है अगर यह बातें दूसरों को आप कहेंगे तो मैं आपका बहुत आभार